महा ओम ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलास आश्रम के वार्षिक उत्सव में अभी प्रचलित है यह ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस का द्वितीय सत्र अभी इसमें हम लोग कठोर परिषद का विचार कर रहे थे आत्मतत्व का स्वरूप निर्णय कर रहे हैं आचार्य यमराज जी हमारे शिष्य है नचिकेता इस प्रसंग में यमराज जी आगे कह रहे हैं यह आत्मतत्व निरुपाधिक रूपेण व्यापक होने पर भी सोपाधिक होकर के सभी शरीर में उपलब्ध है इस विषय में कहते हैं अशरंग शरी शरीरे स्वनस्थे स्वस्थ स्थित महात विभुमात्म मावा धीरो न शोच अशरीर यह आत्मतत्वस्वरूप तो से निरूपाधिक रूप से कोई शरीर नहीं है शरीर नहीं अर्थात असंग है कूटस्थ है इसलिए कोई संबंध किसके साथ नहीं है किंतु यह शरीर में सब जो कि अनित्य है अनवस्थित अर्थात प्रतीक्षण परिवर्तनशील जन्म होता है नाश भी हो, जा, है, हो जाएगा ये सब अनवस्थित जो शरीर है वो शरीर में अवस्थितम अवस्थितम अर्थात ये सबका अधिष्ठान रूपेण विद्यमान है और महान्तम महान्तम अर्थात व्यापक है विभू महान्तक महान का अर्थ विभू अर्थात पुनः विभु शब्द कहते हैं कहते हैं महान ये पृथ्वी सूर्य ये सब भी बहुत अर्थात आकृति दृष्टि से आकार दृष्टि से बहुत व्यापक है इसलिए उसको भी महान कह दिया जाएगा इसलिए विभु कहा गया अर्थात ये निरपे अतिशय अर्थात निरतिशय महान है इससे बढ़कर के और कोई महान कोई व्यापक और नहीं है महंतम विभु महा आत्मानम मत्वा यह जो निरुपाधिक है ब्रह्म है वो विभु है व्यापक है वो कोई हमसे भिन्न पदार्थ होगा इस प्रकार की शंका का दूर करते हैं कहते आत्मानम वो आप ही हो आपसे कोई भिन्न वो पदार्थ नहीं है इस प्रकार की जो व्यापक जगत अधिष्ठान ब्रह्म को आत्मत्व न मैं ही हूँ इस प्रकार की जान लेता है वह विवेकी पुनः और शोक शोक अर्थात संसार यह सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व इस प्रकार के परिच्छिन भाव को प्राप्त नहीं करता है यह सब परिचिन भाव संसार बुद्धि यही शोक है इस प्रकार की शोक को और प्राप्त नहीं करता जीव जो ये आत्मतत्व के बारे में अभी यमराज जी कहे तो उसका प्राप्ति का उपाय कहते हैं आगे नयमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मे धयान बहुना श्रुते न मे वैश्युणुते तेनालभ्य से आत्मा विवृणुते तनु स्वाम अयमात्मा जो यह कहा जा रहा है निरूपाधिकूपेण व्यापक इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और हर सोपाधिकूपेण प्रतिशरी में यह विद्यमान है यह आत्मा प्रवचन न न लभ्य प्रवचन ये शास्त्र में कहा जाता है स्वाध्याय प्रवचन अभ्याम प्रमोदितम प्रवचन तो करना ही है और अन्यत्र भी आता है बृहदारण्य में तम तो एतम वेदावचन ब्राह्मणा भी विधि सन्ती तो ये सब तो करने के लिए कहा जाता है ठीक है प्रवचन करना है वो मनन है किंतु तन्मात्र उतने मात्र से ही ये प्राप्त हो जाएगा हम केवल उतना ही खूब करते रहेंगे कहते हैं उससे नहीं होगा बहुत ये शास्त्र अध्ययन करके हम बहुत बोलेंगे कि उससे ये प्राप्त नहीं हो जाएगा ये माध्यम है किंतु तन्मात्र उतने मात्र से ही हो जाएगा ये नहीं है न मैधया मेधया, मेधया अर्थात ग्रंथ ग्रंथ का अर्थ तो शब्द शब्द अर्थ ये सब धारण करने का सामर्थ्य जिसमें बहुत है तो केवल उसके द्वारा प्राप्त हो जाएगा वो भी नहीं है न ना, बहु नाश्रुते न ना, केवल सुनते रहेगा बहुत सुनेगा सुनते रहेगा अर्थात तो उसके ऊपर आगे और मनन नहीं होगा और निधिध्यासन इत्यादि जिसको नहीं हो रहा है अगर चित्त शुद्ध नहीं है तो वो सब संभव नहीं होगा यह सब जो कहा गया इससे प्राप्त नहीं हो जाएगा आत्मतत्व तो। बहुत सारे ग्रंथ अध्ययन करना और उसके ऊपर प्रवचन ही करना बहुत सारे ग्रंथों को स्मरण रख लेना ये सबसे आत्मतत्व तो का प्राप्त नहीं हो जाता है और उपाय क्या है कहते हैं यम एव ऐसा वृणुते यम एव जो आत्मतत्व तो को साधक वर्ण करेगा अर्थात आत्मा ही हमारे एकमात्र अभीष्ट पदार्थ है किसी अनात्मा विषय में जिसको रुचि नहीं रह जाएगी अन्य भाषा में इसको मुमुक्षत्व कहा जाता है भगवान भाष्यकर तत्वबोध में मुमुक्षव का अर्थ कहते हैं मोक्षों में भूयात इति दृढ़ इच्छा और दृढ़ का अर्थ कहा जाता है इतर इच्छा राहित्य हमको मोक्ष ही हो अन्य कुछ ये अनात्म पदार्थ संसार में और कुछ भी पदार्थ हमको चाहिए नहीं ये भी साथ में होना चाहिए नहीं तो मोक्ष भी हो और भी कुछ चाहिए इस प्रकार की बुद्धि नहीं होनी है मोक्ष ही हमको होना हो केवल आत्मतत्व तो तो इसी का ही अनुभव होना है आवश्यक है इसी प्रकार की जो वर्णन करता है उसके लिए ही तस् ऐसा आत्मा स्वाम तनु विवरण होते आत्मा उसका तनु अर्थात शरीर अनावरण कर देगा अर्थात जो आत्मा मात्र का ही अभिलाषा रखेगा उसको आत्मा का ही प्राप्त होगा तो यहाँ भगवान भाष्यकार भी ये बात कह रहे हैं जो केवल आत्मा का अन्वेषण करेगा अनात्मा से विमुख हो जाएगा उसके लिए आत्मा उन्मुक्त हो जाएगा वो अनुभव कर लेगा तो वहाँ आनंदगिरि जी महाराज जी वहाँ में भी टीका में थोड़ा अलग प्रकार की कहते हैं वो कहते हैं कि जिस साधक को ये परमात्मा ग्रहण कर लेंगे उस साधक को परमात्मा का रूप अनुभव हो जाएगा भाष्यकार कह रहे हैं जो साधक परमात्मा मात्र को अन्वेषण करेगा वो प्राप्त करेगा तो आनंदगिरी थोड़ा हम लोगों के पक्ष में है इसलिए वो कहते हैं कि अगर परमात्मा आपको ग्रहण करे तो तो परमात्मा हमको ग्रहण करे अर्थात हम अपना उद्यम में कभी निश्चित तो नहीं हो जाना है कि बस हो गया ये नहीं है परमात्मा हमको ग्रहण करे अर्थात तब तक तो हमको तो चलते रहना पड़ेगा परमात्मा हमको कब ग्रहण कर ली पता हमको नहीं चलेगा इसलिए कहते देंगे हमेशा और उद्यम बढ़ाते रहना है अपना योग्यता सामर्थ्य इस अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए और उद्यम करें तो जब हमको परमात्मा ग्रहण कर लेंगे शायद हम प्रातःकाल में बेचारा से कर रहे थे जब आपको गुरु आचार्य कह देंगे कि हाँ आप तो चलते रहिए आपको हो जाएगा तो जानेंगे कि हाँ परमात्मा आपको ग्रहण कर रहे हैं हमारी योग्यता हमको बढ़ाना पड़ेगा प्रतिदिन ये सब के लिए बताते हैं कैसे हमारी योग्यता बढ़नी चाहिए बताते हैं नाविरतो दुश्चरितान्ना शांतो ना समाता नाशांत मानसो वापि प्रज्ञाने नाप्नुयात दुश्चरितात् ना अविरत न अशांत न असमाता न अशांत मानस प्रज्ञाने न वा अपि एनम अपनुयात दुश्चरित दुश्चरित अर्थात प्रतिसिद्ध निषिद्ध कर्म श्रुति स्मृति अथवा शिष्टाचार ये सबसे हमको प्राप्त होता है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए किंतु जो उस कर्म को भी कर देगा कहते वो दुश्चरित हुआ ये दुश्चरित से जो वीरत नहीं हुआ है उसके द्वारा कहते हैं प्रज्ञान है न एनम न अपमु तो प्राप्त नहीं करेगा दुष्कर्म अर्थात प्रतिसिद्ध कर्म करेगा तो वो प्राप्त नहीं करेगा आत्मतत्व को आत्मतत्व को प्राप्त नहीं करेगा अर्थात उसके अंदर में मुमुक्षित्व ही नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा तो फिर अनुभव कैसे होगा और आगे कहते हैं कि अशांत न अशांत अर्थात इंद्रिय अगर बहुत विषय में जा रहे हैं तो शांत नहीं होगा अशांत तो इस प्रकार के जो अनुपरत इंद्रिय जिसका इंद्रिय उपराम नहीं हुए हैं विषय से वो भी प्राप्त नहीं कर पाएगा उसको ज्ञान नहीं होगा और असमाहित तो इंद्रिय थोड़ा तो एक विषय से ऊपरतः तो हुए हैं किंतु अभी चित्त समाहित नहीं हुआ है समाधान नहीं हुआ है थोड़ा और व्यग्रता है विक्षिप्त चित्त है वो भी प्राप्त नहीं कर पाएगा चित्त एकाग्र नहीं होगा तो यह निर्विषयाकार वृत्ति भी इतना नहीं होगा निश्चय नहीं होगा निष्ठा नहीं होगी और अशांत मानसो अपी न मन समाहित तो हो गया अर्थात इतना विक्षेप नहीं है किंतु फल की आशा है कोई एक पदार्थ के पीछे लगा हुआ है जैसे देखेंगे संसार में व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है एकाग्र चित्त है जो संसार में सब विलक्षण चीज़ का उद्भावन होता है जो सब विज्ञान मार्ग में चलने वाले लोग जो उद्भावना करते हैं उनका चित्त में कुछ अर्थात कम सामर्थ्य नहीं बहुत एकाग्र है बोलो किंतु ये फल की आशा है चित्त समाहित तो है एकाग्र है किंतु फल की आशा है कहते हैं वो सांसारिक फल की आशा है तो कहते हैं अशांत मानस वो भी प्राप्त नहीं करेगा एकाग्र होने पर भी फल की आशा किसी सांसारिक फल की आशा नहीं होनी चाहिए इस प्रकार है दुष्कर्म करता है निषिद्ध कर्म करता है इंद्रियों के पीछे अधिक वासना है इंद्रिय भोगों में और चित्त में एकाग्रता नहीं है तो फल की आकांक्षा है इस प्रकार की व्यक्ति आत्मतत्व का अनुभव नहीं कर पाएगा तो इसका तात्पर्य हो गया ये तो सब निंदा कह दिया गया यह व्यक्ति नहीं कर पाएगा फिर कौन करेगा कहते हैं जो इसका विपरीत है जो दुष्कर्म में लिप्त नहीं होता है जीवन पूरा शास्त्रीय है इंद्रिय विषय से ऊपरों हो गए मन भी थोड़ा एकाग्र हो गया कोई फल की और इच्छा नहीं है मोक्ष में भू इस प्रकार की एकमात्र इच्छा वो प्राप्त कर लेगा उसको ज्ञान होगा आत्मतत्व तो का अनुभव कर लेगा आगे इस ब्रह्म का सामर्थ्य उसको कहते हैं यस्य च ये ब्रह्मच क्षेत्रम च उभे बहत ओदन मृत्युपेचना क्थेद येषात्मत पर ब्रह्म ब्रह्म अर्थ ब्राह्मण जाति और क्षेत्र जाति ये दोनों ब्राह्मण क्षेत्रीय जाति ये तो पर ओदन ओदनाथ चावल रोटी तो ये ब्राह्मण और क्षेत्रीय ये दोनों धर्म का मुख्य स्तंभ होते हैं तो भाष्य में आरंभ में भी भाष्यकर भगवान कहते हैं परमात्मा जो विग्रह लेते हैं ये रूप धारण करके आते हैं तो ये ब्राह्मण और क्षेत्रियों का रक्षा करना है वो दोनों अगर रक्षा हो जाएंगे तब आगे ये सब वर्णाश्रम धर्म ये जगत का मर्यादा ये सब रक्षित होगा ये दोनों अर्थात ये वर्णाश्रम धर्म और जगत का ये दोनों मुख्य स्तंभ हैं ये दोनों मुख्य स्तंभ है अर्थात ब्राह्मण का कार्य है कि धर्म को धारण करना क्षेत्रीय का कार्य है धर्म को रक्षा करना ये रक्षा करना धारण करना ये अलग अलग बात है ये ब्राह्मणों का कार्य धर्म का रक्षा इतना नहीं है रक्षा करने का अर्थ है कि जो, जो लोग धर्म को धारण करते हैं उनका रक्षा करना यही धर्म का रक्षा होगा और धर्म का वास्तव अर्थ होता है कि ध्रियते इति धर्म धरती वा धर्म जो ये जगत को धारण करता है जगत का अधिष्ठान है वो धर्म है अथवा ध्रीयते धारण किया जाता है चित्त में जिसे ब्रह्म को धारण किया जाता है वो धर्म अर्थात परमात्मा ब्रह्म ही धर्म शब्द का तात्पर्य वास्तव अर्थात वेद का तात्पर्य है अन्य अन्य सब शास्त्र विचार में धर्म ये अदृष्ट कह देंगे याग को धर्म कह देंगे वो वास्तव अर्थ नहीं है तो यह जो ब्रह्म है जो परमात्मा है सच्चिदानंद है उसको धारण करना ये ब्राह्मणों का कार्य है ब्राह्मण अर्थात तो आजकल का दिन में जो महात्मा ब्राह्मण अपना कर्तव्य नहीं किए बोल करके परमात्मा का ये नूतन सृष्टि चाहे वो भाष्यकार भगवान हो बुद्ध हो जो भी हो ये सब जो सन्यास परंपरा आरंभ करते हैं तो ये सब अर्थात धर्म का धारण करने वाले यही होंगे अर्थात महात्माओं का एकमात्र कार्य हुआ कि ब्रह्म का अनुभव कर लेना जीवन मुक्त हो जाना इनका कार्य नहीं कि धर्म का वो रक्षा करना अर्थात ये कैसे बचेगा वो सब जीवन मुक्तों का रक्षा करना वो जीवन मुक्तों का कार्य नहीं वो राजा का कार्य है रामजी क्यों गए दंडकारण्य में कहते हैं ऋषि उनको धर्म का धारण करना है ये राक्षस उनका नाश करने लगे तो वो का कार्य है कि धर्म का रक्षा करेगा ये हम महात्माओं का कार्य नहीं है वो सब तो यो तो सब बाहरी परिधि का कार्य है महात्माओं का कार्य है कि जीवन मुक्त बन जाना यही धर्मों का धारण करना तो सर्वत्र आएगा अर्थात तो ये ब्राह्मण क्षेत्रीय ये दोनों का अगर रक्षा हो जाएगा तो ये जगत मर्यादा ये सब रक्षा हो जाएगा ब्राह्मणों का अर्थात महात्माओं का आजकल का दिन में जो महात्मा है उनका मुख्य कार्य वही है जीवन मुक्त हो जाना यह अर्थात महात्मा का शरीर ये नहीं है ब्राह्मणों का शरीर नहीं है कि भोग में चले ब्राह्मण ब्राह्मणस्य तुदे हो यम नोपभोगा कल्पते इह क्लेशा महते प्रत्यय प्रत्यानंत्य सुखा च तो महात्माओं का जीवन नहीं हो गया कि सुख से आराम से जीने के लिए तो यह क्लेशा यह महतेय महान क्लेश सहन करना पड़ेगा और करने के लिए ही क्योंकि महात्मा बन गया अपना तो प्राप्त करेगा और बाकी अगर जन समाज में लोकालय में रहता है तो लोगों को उन मार्ग से हटा करके सनमार्ग में लगाना और लोग उन मार्ग से हटेंगे तभी सनमार्ग में चलेंगे अगर वो महात्मा पहले ऐसे चलता है तो, तो अगर लोकालय में रहता है तो ऐसे जीवन भी जीना है आराम का जीवन नहीं है और प्रत्यानंत्य सुखा च प्रत्यय अगर जीवन मुक्त हो गया शरीर तदात्म्य अगर छूट गया तो महत् सुख कहा जाता है तो ब्राह्मण और क्षेत्रीय ये दोनों धर्म का मुख्य स्तंभ है और परमात्मा के लिए ये दोनों तो ओदन है ओदन अर्थात उनको वो तो ग्रहण कर लेते हैं और मृत्यु यश उपसेचनम मृत्यु मृत्यु अर्थात ये तो काल है कहा जाता है अरे परमात्मा के लिए मृत्यु भी उपसेचन परमात्मा तो काल का भी काल है महाकाल तो उसके लिए मृत्यु भी उपसेचन उपसेचन हिंदी में कहते हैं चटनी अर्थात ये भोजन के लिए भी बराबर नहीं है इस परमात्मा जो इस प्रकार के सामर्थ्य वाले हैं उनको कौन जान सकता है क इथा वेद यत्र सह स परमात्मा कहाँ है कौन जान पाएगा कौन जान पाएगा अर्थात असंस्कृत बुद्धि वासनाग्रस्त बुद्धि जिसके पास ये साधन चतुष्टय नहीं है वो इस परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा आगे कहते हैं इस परमात्मा का स्थिति के बारे में रितं पिबंत सुकृत लोके गुहांग प्रविष्ट परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्म विदो वदती पंचाग्न ये चत्रिचिकेता रितं पिबंत रितम ऋतम अर्थात सत्यम सत्यम अर्थात यहाँ कर्मफल कर्म का फल तो निश्चित रूप से भोग करना पड़ेगा अवश्यम भावी है इसलिए उसको रितम शब्द से कहा जाता है और कर्म फल किसका का कहते हैं सुकृत स्वय कृतम यति सुकृतम स्वयं ही किया तो इसलिए अच्छा होगा पिबंत द्विवचन कहा गया अर्थात इस लो शरीर में कर्म फल भोग करने वाले दो होते हैं कर्मफल भोग करने वाले इस शरीर में जीव भी है जो कि शरीर का स्वामी है और अंतर्यामी रूप में परमात्मा भी शरीर में है ये दोनों ही इस शरीर में लो के शब्द का अर्थ शरीर है इस शरीर में जीव भी है परमात्मा भी है और पिबंत अर्थात कर्म फल करने वाले कर्म फल तो वहाँ जीव ही करता है ईश्वर कर्म भोग नहीं करते हैं परमात्मा नहीं करेंगे किंतु यहाँ कहा जाता है शास्त्र में हम लोग विचार करते हैं कि छत्रिणों याथी ये कौन सा लक्षण है अजहत लक्षण एक के हाथ में छत्री है दूसरे के हाथ में नहीं है फिर भी हम लोग कहते हैं छत्ता वाले जा रहे हैं इसी प्रकार की शरीर में दो चेतन पदार्थ है एक तो कर्मफल भोग करता है दूसरा नहीं करता है फिर भी उसके साथ में होने से कह दिया गया वो भी कर्मफल भोग करता है परमात्मा तो कर्मफलो भोग नहीं करते हैं ये जीव जब कर्मफलो भोग करता है परमात्मा देखते रहते हैं ये मुंडक उपनिषद में आता है अनशनन अन्यो अभिचाक शीति वो खाली देखते रहते हैं जीव अभी सुख से सुखी हो जाता है परमात्मा कहते हैं देखो देखो कुछ पता नहीं है कल सुबह पुनः दुखी हो जाएगा अभी तो सुखी हो रहा है गुहाम प्रविष्ट परमे परार्धे परार्ध अर्थात परस्य परमात्मा का स्थान है और वो परम स्थान परम अर्थात परमात्मा का जो स्थान है कहते हैं कि हृदय में हृदय में जो आकाश है वो आकाश में बुद्धि बुद्धि में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है इसलिए वो हृदय आकाश को परमात्मा का स्थान ऐसे कह दिया गया उसमें ही परमात्मा अनुभूत होते हैं और वह बुद्धि में अर्थात बुद्धि उपाधि का जीव है और उसी बुद्धि में परमात्मा भी है दोनों ही वो एक स्थान पर है किंतु दोनों का स्वभाव विरुद्ध है तो कहते हैं छाया तपो तो छाया और आतप अंधकार और प्रकाश ये दोनों विरुद्ध धर्म बाल हैं इसी प्रकार के जीव संसारी है और परमात्मा असंसारी है तो ये दोनों विरुद्ध धर्म वाले एक स्थान पर अर्थात तो वही बुद्धि में इसी प्रकार के ब्रह्मविधो बदंती ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं परमात्मा भी इसी बुद्धि में अनुभव होते हैं जो बुद्धि में अर्थात में करता है मानता है मैं हूँ ये ये जीव इसी प्रकार के ज्ञानी लोग कहते हैं और केवल ज्ञानी लोग नहीं कहते कि शरीर में परमात्मा भी है और जीव भी है और भी लोग कहते हैं पंचाग्नय जो पंचाग्नि ये अनुष्ठान करते हैं अथवा पंचाग्नि उपासना करते हैं पांच अग्नि अनुष्ठान किया जाता है एक तो है गर्भपति अग्नि दक्षिण अग्नि और आहवनी अग्नि इस प्रकार के तीन अग्नि शास्त्र में विचार आता है गारहपति अग्नि जो गृहस्थों का घर में सर्वदा जलता रहेगा सर्वदा अर्थात तो कभी वो बुझेगा नहीं अगर बुझ जाएगा तो फिर प्रायश्चित करना है और दूसरा है आहवण्य अग्नि उस गर्भपति अग्नि से प्रतिदिन ला करके अन्यत्र हवन कुंड में अग्निहोत्र कर्म किया जाता है उसका आहवनीय कहते हैं और तृतीय होता है दक्षिण अग्नि कहते हैं आहवनीय कुंड का दक्षिण पार्श्व में स्थापन करके उसमें यह हवीर इत्यादि पाक किया जाता है अनुआहार्य पचन ऐसे भी कहते हैं ये तीन अग्नि हो गया और दो कहते हैं सभ्य और आवसथ्य सभ्य अग्नि अर्थात सभा संबंधी अग्नि तो सभा के पास में जो अग्नि व्यवहार होता है गोष्ठी जहाँ होता है उस संबंधी जो अग्नि और अवसथ्य अर्थात घर में अन्य जो अग्नि व्यवहार होता है गारापत्य अथवा या हव्य इत्यादि को छोड़कर के जो अन्य अग्नि व्यवहार होता है गृह संबंधी अग्नि उसका अवसथ्य कहा जाता है इसी प्रकार की पाँच अग्नि का जो अनुष्ठान करते हैं गृहस्थ लोग अथवा जो पंचाग्नि साधना करते हैं जैसे छांदोग्य में आया है बृहदारण्य में भी है जो अग्नि नहीं है उसको अग्नि रूप से चिंतन करना दीव परजन्य पृथ्वी पुरुष स्त्री ये सब अग्नि नहीं है अनग्नि है उनको भी अग्नि रूप से चिंतन किया जाता है उसको पंचाग्नि साधना ऐसे शास्त्र में कहा गया उपनिषद में इस प्रकार की साधना करने वाले वो लोग भी कहते हैं इसी शरीर में परमात्मा जी दोनों ही होते हैं और तृतीय प्रकार के लोग भी इस यह बात कहते हैं कि जो त्रिनाचिकेता जो नचिकेता अग्नि पहले कहा गया यमराज्य नचिकता को कहे उसका जो लोग अनुष्ठान करते हैं वो लोग भी जानते हैं ये बात इसी शरीर में जीव और परमात्मा दोनों ही उपलब्ध होते हैं आगे कहते हैं यह जो परमात्मा यह सेतुरी रिजा नान यह सेतु रिजा नाम नाना दो ना है ना अच्छा एक छुट्टिया इसमें यह सेतु सेतुजान अक्षरं ब्रह्म अभयं अभयम तिथिशत पारं नाचिकेतं सके मही यह ईजान सेतुर्नाचिकेतम ईजान अर्थात इजा यज्ञ धातु को संप्रसारण हो गया सानच प्रत्यय होने से अर्थात याग करने वालों का ये सेतु याग करने वालों का सेतु अर्थात तो परलोक को प्राप्ति करने का जो साधन किया है कहते हैं नाचिकेतम चतुर्थ पद में है मंत्र में जो इसको ज्ञातुम सके मही जो लोग इसको मतलब सके मही व्ययम इसका करता हो गया हम लोग उस कर्म मार्ग जो कि नाचिकेत अग्नि करके परलोक प्राप्ति इसको हम लोग जान सकते हैं और दूसरा यत परम अक्षरम ब्रह्म अभयम तिथिर शताम पारम सके मही ज्ञातुम सके मही ज्ञातुम अध्यार करना है कर्म मार्ग उससे परलोक प्राप्ति उसको भी हम जान सकते हैं और जो परमम ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म है जो कि अभय है और तितिर शताम पारम ये संसार से पार होने के लिए जो लोग उद्यम करते हैं उनका जो पारम पारम अर्थात जो आश्रय वो ब्रह्म इसको भी हम ज्ञातुम सके मही इसको भी हम जान सकते हैं एक ते तो है, जो कर्म करके नाचिकता अग्नि संपादन अनुष्ठान करके यह अपर ब्रह्म को पार प्राप्त करेंगे और जो परम ब्रह्म अक्षर अभयम तिथिर पारम इसको जो जानेंगे कहते हैं वो परब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो ये अर्थात अपर ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्म ये दोनों को ही हम जान सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसका जैसे चित्त की स्थिति है वासनाग्रस्त है अथवा पूर्ण विरक्त है इस अनुसार हम जान सकते हैं अभी संसारी आगे अपना मार्ग में चलने के लिए अपना मानसिक स्थिति को लेकर के अविद्या अथवा विद्या ये दोनों को मार्ग बनाएगा और आगे फिर चलेगा तो चाहे वो विद्या मार्ग में जाए चाहे अविद्या मार्ग में जाए अर्थात संसार प्राप्त करने के लिए वो कर्म मार्ग में जाए तो दोनों के लिए शरीर इत्यादि का आवश्यक है और क्योंकि ये उपनिषद है वो संसार से बाहर ले जाने के लिए हमको उपाय बताएगा तो जो शरीर को व्यवहार करके संसार मार्ग में भी जाया जा सकता है उसी शरीर इत्यादि को व्यवहार करके वो परमार्थ मार्ग में भी जा सकता है इसलिए बताते हैं ये शरीर इंद्रिय मन ये सब कैसे इनका एक एक तुलना दे करके एक रूपों के माध्यम से अभी बता रहे हैं ताकि हम ये सब शरीर मन बुद्धि इनको सब अपने अपने स्थान पर रख करके नियमों में रख कर के हम कैसे उसके ऊपर जो है अनुभव कर पाए एक रूपक के माध्यम में अभी बता रहे हैं आत्मा नंग रथि नंग बिद्धि शरीर अंगरथम एव तू बुद्धिंग तु सारथिंग विद्धि मन प्रग्रह एवच आत्मानम रथिनम विद्धि आत्मा अर्थात जो अभी यह शरीर में तादात्म्य करके जीव बना हुआ है तो जीव रूप से जो अनुभव अनुभव हो रहा है सब मान रहे हैं कि मैं ही तो हूँ तो कहते हैं वो तो रथी रथी है रथ कौन है कहते हैं शरीरम रथम है शरीर को रथ और शरीर का जो स्वामी है जो इसका मालिक मान रहा है उसको रथी कहा गया तो अगर एक रथ हुआ एक रथी हुआ और ये रथ का संचालन के लिए बाकी सब अन्य भी आवश्यक है कहते हैं रथ के लिए सारथी आवश्यक है इसी प्रकार की इस शरीर रथ का कहते हैं बुद्धिम तु सारथिम बुद्धि ये शरीर रथ में बुद्धि सारथी है तो जो सारथी है वो रथ संचालन में मुख्य है इसी प्रकार की ये शरीर संबंधी जो सब कर्म होते हैं बुद्धि इसमें प्रधान है क्योंकि एवं बुद्धि का धर्म होता है निश्चय करना निश्चय आत्मिका का बुद्धि तो निश्चय जो करेगा वही प्रधान होगा और मन प्रग्रहम मै वच मन प्रग्रह प्रग्रह लगाम कहते हैं तो जिसके द्वारा ये घोड़ों का नियमन किया जाता है इसी प्रकार की यहाँ जो बुद्धि रूप का सारथी उसके हाथ में ये मन है मन के द्वारा वो आगे अशुओं का नियंत्रण करेगा अश्व होते हैं आगे कहते हैं इंद्रिया गोचरान आत्मेन्द्रिय मनो युक्त भोक्तेहुर्मनीषिण इंद्रियाणी हयान आहुर आहु अर्थात जो रथ कल्पना करने में ये कुशल है अर्थात जो विद्वान लोग जानते हैं ये कैसा सब कार्य करते हैं ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इनके पीछे जो भोक्ता साक्षी जीव वो सब का स्थिति को जो जानते हैं वो लोग आहू आहु अर्थात कहते हैं इंद्रिय सब हय हय हय अर्थात अश्व और ये अश्व ये सब चलेंगे उनके लिए मार्ग चाहिए कहते हैं कि इंद्रिय रूपक अश्व के लिए विषय रूप मार्ग जैसे अश्व मार्ग में चलेंगे इसी प्रकार के इंद्रिय विषय में चलेंगे तो विषय हो गए मार्ग स्थानीय आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्त्याहुर्मीषिण आत्मा इंद्रिय मन ये सब के साथ युक्त हो करके आत्मा आत्मा कहने से शरीर शरीर इंद्रिय मन ये सब के साथ युक्त हो करके वह जो शरीर का स्वामी है हे वस्तुत हो चिद्रूप किंतु अभी आपको अपने आपको संसारी जीव मान कर के भोगता बन जाता है अपना वास्तविक स्वरूप से वो असंग कूटस्थ असंसारी अभोक्ता अकर्ता किंतु ये सब के साथ जब युक्त हो जाता है इंद्रिय मन शरीर के साथ युक्त हो जाता है तब तो भोक्ता बन जाता है युक्त हो जाता है अर्थात तो खाली मानने लगता है कहते हैं न सामने में एक घर जल रहा है एक आदमी मान रहा है कि ये घर मेरा है और दूसरा आदमी जानता है वो हमारा कोई संबंध नहीं है जो मानता है ये घर मेरा है उसको दुख होगा और जो मानता है ये मेरा नहीं है उसको दुख नहीं होगा तो जो ये शरीर इंद्रिय मन के साथ युक्त हो गया कहते हैं उसको दुख होगा भोगता होगा संसारी बन जाएगा शुद्ध रूपेण असंसारी होने पर भी ये संसारी जैसा होकर के भोगता बनेगा शुद्ध रूप से तो वो वास्तविक संबंध संबद्ध होता ही नहीं है के में आता है इव लेलायति इव तो जैसे वो कर्म करता हुआ चलन करता हुआ वस्तु तो नहीं है हम लोग ईसावासीय उपनिषद में भी देख रहे थे ये बात वास्तव स्वरूप में वो भोक्ता और अकर्ता होने पर भी ये सब आत्मा तथा शरीर इंद्रिय मन के साथ ताधात्म्य करता है अविद्या से तभी भोक्ता अपने आप मानता है जो तादात्म्य करता है संसारी है उसकी स्थिति आगे बताते हैं विज्ञानवान यस्त विज्ञानवान्व्ययुक्न मनसा सदा यह तू यह सारथी है भवति यारथि अर्थात अविवेक युक्त होता है जो सारथी सारथी यहाँ देह रूपकर रथ में सारथी हो गई बुद्धि जो यह बुद्धि अविज्ञानवान अविज्ञान अर्थात तो अविवेक अविवेक वाला जो बुद्धि होती है अयुक्त न मनसा सदा जो बुद्धि में विवेक नहीं है वो बुद्धि मन को नियंत्रण नहीं कर पाएगा अगर जो मालिक स्वयं दुष्प्रवृत्ति करने वाला है वो अपना नौकर को कैसा नियंत्रण में रखेगा तो जो सेवक होते हैं वो भी तो कहेंगे ठीक है आप जैसा करते हैं हम भी ऐसा करेगा जो बुद्धि में विवेक नहीं है वो बुद्धि मन का नियंत्रण नहीं कर पाएगा तो मन बुद्धि के अधीन नहीं रहेगा अयुक्त है न मन वो फिर बुद्धि में मन का संबंध अर्थात मन बुद्धि के अनुसार नहीं चलेगा इंद्रियों के अनुसार चलेगा तसे इंद्रियाणी अवश्यनी दुष्टाश्वाईवशा सारथी का अश्व जब दुष्ट होंगे दुष्ट होंगे अर्थात सारथी का बात वो सुनेंगे नहीं वो अपने रास्ता से रथ को खींचेंगे इसी प्रकार की जो बुद्धि में विवेक नहीं है वो बुद्धि के अधीन में मन नहीं रहेगा वो मन इंद्रियों को भी नियंत्रण नहीं कर पाएगा अपितु इंद्रिय जहाँ जाएंगे मन उसके पीछे ये चलेगा और मनो जहाँ जाएगा तो बुद्धि का अधीन में मनो नहीं है तो वो मनो में तादा बुद्धि में तादाद में करने वाला जीवा भी फिर अवश्य हो करके चलेगा वो इंद्रियों के पीछे चलेगा उसकी वो सारथी ऐसा ही है कि जिसका सर्वस्व अधीन में नहीं है और वो सारथी जिस रथी का है उसका भी अवस्था ऐसे ही दुस्थ हो जाएगी किंतु जो बुद्धि विवेकी है विवेकवती है जो बुद्धि उसका स्थिति कहते हैं अर्थात आगे वाला मंत्र में जो कहा जाता है वो हम लोगों को होना आवश्यक है यस्तु विज्ञानवान भवती युक्न मनसा सदा त्रिया वश्यानि सदस्यवा इव सारथे जो किंतु सारथी सारथी अर्थात देहरूपकर में सारथि देह रथ में सारथि कौन है बुद्धि जो बुद्धि विज्ञानवान भवती विज्ञान था विवेक जो बुद्धि विवेक वाली होती है युक्त मनसा सदा वो मन सर्वदा वो बुद्धि के पीछे चलेगा त तो युक्त मनसा मन भी उस बुद्धि के साथ युक्त होकर के रहेगा तस्य इंद्रियाणी वश्यानि इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो इंद्रिय सब उसका वश में रहेंगे क्योंकि मन उसके साथ रहता है दृष्टांत देते हैं सदस्वा वो है जो सारथी जिसका अश्व सब सद है सद है अर्थात तो सुशिक्षित है जैसे चलाया जाएगा ऐसे चलेंगे जब ये भोग वासना घट जाता है फिर इंद्रिय उपरम होते हैं दम कहा जाता है तब इंद्रियों को आप जिसमें चलाएंगे उसमें चलेंगे सदअ हो जाएंगे इसी प्रकार की बुद्धि में अगर विवेक दृढ़ होगा तो वो बुद्धि के साथ मन सर्वदा रहेगा वो मन इंद्रियों को नियंत्रण करेगा हमको ये सब होना आवश्यक है अगर हम इस मार्ग में चलते हैं तो आगे कहते हैं कैसे दुर्गति हो जाती है ऊपर में तो कहा गया कि इंद्रिय अगर अधीन में नहीं रहते हैं तो वो तो दुष्ट अशु जैसा हुआ आगे कहते हैं कि कैसे दुर्गति हो जाती है ऐसे सब मगर बुद्धि में विवेक नहीं रहता है तो यस्तु अविज्ञानवान भवत्य मनस्क सदा शुचि न सत्त पदमाति संसारम चाधिगछति अविज्ञानवान भवती जो सारथी विवेकहीन होता है तो यहाँ बुद्धि सारथि अर्थ बुद्धि जो बुद्धि विवेकहीन होता है अमनस्क अर्थात अभी विवेकहीन बुद्धि को ये मन अनुकरण नहीं करेगा मन अपना स्वातंत्र्य सदा असूची और फिर उसका सूची अर्थात सूची बोध नहीं रहेगा अर्थात हम लोग इस मार्ग में चलते हैं तो शुचित्व के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए आप लोग देखे होंगे जो लोग महाराज श्री को श्रवण किए हैं महाराज श्री सूची के ऊपर कितना ध्यान रखते हैं तो अगर अर्थात तो हाथ में अगर जलपान किए मतलब तो जलपान मतलब कहते जल ही पिए तो उसके बाद भी फिर हाथ धोना है क्यों कहते हैं कि आप जो जलपान किए हैं अगर वो ग्लास को पकड़ करके पिए हैं तब तो ये ग्लास जैसा झूठा हुआ हाथ भी झूठा हुआ उसके बाद फिर इसको धोना है और ये जो बामो हाथ में जलपान करना वो तो मद्यपान सदृश ऐसे शास्त्रों में कहा जाता है ये बामा हाथ में ये जलपान नहीं करना चाहिए वो ग्लास झूठा हो जाएगा झूठा हो जाएगा हम तो भोजन के लिए बैठे हैं वो तो झूठा हो जाएगा अगर कोई बर्तन है तो उसको धुलाया जाएगा अगर अन्य कोई प्लास्टिक अथवा कागज़ का ग्लास का है वो तो फेंका जाएगा तो बामा हाथ में ये नहीं करना है और कभी कभी तो पता नहीं इस बार लोग दोनों हाथ में खाने लग जाते हैं ये तो कभी कभी देख करके आश्चर्य लगता है तो भाई बिल्कुल बंदरों का कार्य हो गया ना इतने दूर तक नहीं जाना है भोजन तो एक ही हाथ में करना है और जल मगर फिर ग्लास से जब हम जल पीते हैं उसी हाथ से होना है दोनों हाथ व्यवहार नहीं होना है और भोजन करने के बाद वो हाथ जब तक हम धो न लें तब तक उसको इधर उधर फिर नहीं लगाना है नहीं तो भोजन कर लिए फिर ऐसे मुंह पोछ लिए फिर चलने लगे उसको सर्वत्र छू लिए तो ये सब बहुत अपवित्र होता है असुचि है ये बहुत रजोगुण का एक लक्षण है इसके प्रति ध्यान ही नहीं है जब हम ये सब में ध्यान केंद्रित तो करते हैं देखिए हमारा चित्त धीरे धीरे एकाग्र होगा नहीं नहीं ये किए तो आगे ये करना है ये करना है तो आगे ये करना है ये एकाग्र होगा चित्त आपको सात्विक वृत्ति ला लाएगा अत्यधिक जब राजसिक आवृत्ति होता है वो तो चलते चलते भागते भागते खाना लगेगा <laughs> ये बहुत राजसिक आवृत्ति है इस प्रकार के नहीं होना चाहिए सात्विक वृत्ति होना चाहिए और अगर हम जल पीते हैं जिस पात्र से पीते हैं वो पात्र हमारा मुंह में स्पर्श नहीं हो जाना चाहिए स्पर्श हो गया तो भोजन का समय में वो स्पर्श करके पीते हैं तो फिर वो धोया जाएगा नहीं तो फेंका जाएगा ये जो आजकल सब बोतल होता है ना पी लेते हैं तो उसको मुंह में लगा करके पी लेते हैं और उनको ये बोध भी नहीं रहता अगर आप सामने में बैठे हैं आपको बढ़ाए कैसे पियेंगे क्या तो ये बहुत कठिन स्थिति भी है तो इस प्रकार की नहीं होना चाहिए ठीक है आप अगर उससे पीते हैं थोड़ा ऊपर से रख कर के पिए और मुँह में छूने का इसको झूठा हो जाता है ना वो सब नहीं करना है और अध्ययन काल में हस्त इत्यादि हाथ पवित्र रहना है ये नाक में आंख में कान में ये सब को नहीं उसमें लगाना है वो सब अपवित्र हो जाता है और ग्रंथों को नीचे नहीं रखना है हम जिसमें बैठे हैं ग्रंथ भी हमारे बराबर ग्रंथों था सरस्वती है देवी है वो हमारे बराबर नहीं होना चाहिए इसलिए ज्ञान का समय में तो हम लोग इस सब उसको गोद में रख लेते हैं ग्रंथ इत्यादि अभी तो स्थान है तो कुछ वस्त्र इत्यादि रख लीजिए वस्त्र के ऊपर साधारणतः तो हम ये करते हैं कि बैग रखते हैं वो बैग में किताब लाते हैं और उसी बैग को फिर रख करके उसके ऊपर किताब रखते हैं अध्ययन करते हैं इसको जमीन में नहीं रखना है ये सब अर्थात सब चीज़ के प्रति एक आदर बुद्धि श्रद्धा भाव होना है सूची ये हमें सात्विकता बढ़ाता है अर्थात तो जिस स्थान पर बैठकर के भोजन किए वो स्थान पर भी उसी में बैठकर के फिर अध्ययन कर लेंगे वो नहीं उसको धो करके फिर साफ करना है पवित्र करना है तब तो कर सकते हैं ये सब सूची पवित्रता रखना है ये जो लोग महाराज श्री का जीवन देखे होंगे अर्थात कितने पवित्रता रखते हैं और ये तो हो गया सूची और दूसरा कह देंगे ये जो वस्त्र इत्यादि को जैसा ऐसा फेंक देना कुछ लोग देखेंगे ये वस्त्र सुखाए हैं सुखाने के फिर ला करके जो रखेंगे थोड़ा उसको जैसा फोल्ड करना है ये सब ऐसे साधु है वो सब में क्या मतलब है भाई साधु है इसमें मतलब हम नहीं कह रहे कि उसमें आपको कुछ पुण्य हो जाएगा कुछ हो जाएगा ये हमारी मानसिक स्थिति को बताता है सब एक ही जागह में सब जमा कर दिया सब फेंक दिया अर्थात तो हमारा मन में इसी प्रकार की अर्थात तो कचरा बुद्धि है वो सब नहीं होना चाहिए जब हम भगवान को कुछ सजाते हैं ऐसा नहीं कि सब उनके ऊपर जमा कर देते हैं ऐसा नहीं है हम कितने प्रेम से समझाते हैं मतलब सजाते हैं इसी प्रकार की ये सब सात्विक बुद्धि है बुद्धि अर्थात तो हमारे शुद्ध करता है सूचि पवित्र सब जगह में तो है इसलिए कहते ना महापुरुषों के शरण में थोड़ा दिन रहना चाहिए थोड़ा सेवा में भी रहेंगे तो देखेंगे जो लोग हमारे श्री का सेवा में रहें तो देखेंगे सब चीज़ को सब स्थान पर अर्थात ठीक पदार्थों को ठीक स्थान पर रखना है जिधर उधर डाल देना है वो सब नहीं करना है चित्त तो इसमें अधिक एकाग्र रहता है अगर हम पदार्थों को जो स्थान है उसी स्थान पर रखते हैं तो नहीं तो भूल जाएगा खोजते रहेगा सदा असूचि अमनस्क होगा सदा असुचि सात्विकता नहीं है असुचि होगा तो इस प्रकार की बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा सतत् पदम न आपनौती वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाएगा स सरथी ऊपर में जो यह यह सब आया वो यह यह सब सारथी बुद्धि बुद्धि का अगर ऐसी स्थिति है तो वो जीव वो पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा न सतत पदम आपनौती सरथी वो परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा परमात्मा पद को प्राप्त नहीं करेगा तो संसारम च अधिगछति पुनः वही संसार शरीर धारण करेगा जन्म मृत्यु चक्र उसी में चलता रहेगा <coughs> इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी और जो किंतु विज्ञानवान होगा इसका विपरीत होगा आगे करें यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि स तो तत्पदमा भूयो न जायते जो किंतु सारथी विज्ञानवान विज्ञान अर्थात विवेक जो सारथी विवेकी होता है समनस्क मन उस विवेक वाले बुद्धि के पीछे रहेगा तो उसका अनुकरण करेगा सदा सुची सात्विक स्थिति रहेगा मन में तो सर्वदा पवित्र सुची शुद्ध भाव रहेगा तो सुची अर्थात पवित्र रखने से मन की स्थिति कैसी होती है ये स्वयं आप लोग अनुभव कर सकते हैं एक दिन सुबह उठ गया और इत्यादि नहीं किया फिर वो जो मुख प्रक्षालन कहते हैं ब्रश इत्यादि कुछ नहीं किया फिर चल दिया कहते हैं आप देखिए फिर बाद में कैसे लगेगा और जब स्नान इत्यादि करके चलेंगे कहेंगे हाँ लगेगा थोड़ा अधिक मन में थोड़ा प्रसन्नता अधिक रहेगी विज्ञान व अनुभवती समनस्क सदा सूची सर्वदा मन में पवित्रता रहेगा सू तत्पदम आपनोती ऐसा बुद्धि विवेक वाला बुद्धि के साथ मतलब जिस साधकों का ऐसे विवेक वाला बुद्धि होती है स रथी ओ साधक वो जीव तत्पद आपनोती वह पद परमात्मा स्थिति को प्राप्त कर लेता है यमात भूयो वो न जायते पुनः यह संसार को प्राप्त नहीं करता है शरीर ग्रहण नहीं करेगा बुद्धि में विवेक हुआ तो वह परमात्मा पद को प्राप्त करेगा तात्पर्य वही है विवेक हुआ आगे वैराग्य होगा समाधि सटक संपत्ति आगे स्वाभाविक बढ़ता रहेगा ये विवेक होना ये प्रथम कार्य है साधन चतुष्टय में प्रथम है तो दिन भर में हमको जितना ये बुद्धि हो कि हम जो कर रहे हैं वो नित्य के दिशा में ले रहा है अनित्य के दिशा में यही विवेक है जो इस प्रकार के विवेक दृढ़ करेगा वो परमात्मा पदों को अंतिम में प्राप्त कर लेगा विज्ञान सारथिर्यस्त मन प्रग्रहवाध्वन पारोती तद्षु परम पदम विज्ञानसारथि यू यू विज्ञानसारथि बहुव्रीह विज्ञान सारथिर्ये विज्ञान अर्थात यहाँ विज्ञानवा विज्ञानशब्द का अर्थ विवेक अर शब्द का अर्थ मतुर्थ अच्छय गृह विज्ञानवा विवेकवान्द्धिजिस्सारथि का होता है जो सा ऐसे सारथी जिसका है वह है, विवेकवती बुद्धि जिसका है जिस साधक का है ओह और मन प्रग्रहवान नर त तो जिस साधक का वो मन उसका अधीन में रहता है मन प्रग्रह मन स्वेच्छाचारी नहीं है ऐसा जो नर है जो साधक है स सा अध्वन पारम तद विष्णु परम पदम आपनोति अध्वन ये जो संसार मार्ग इसका पारम पारम अर्थात विष्णु का परम पदम विष्णु व्यापक व्यवेष्टि चराचरम इति विष्णु जो व्यापक परमात्मा परमात्मा परमात्म है निर्गुण निराकार रूप है वो वास्तविक विष्णु जब अशुद्ध बुद्धि वासनाग्रस्त बुद्धि परमात्मा का यह व्यापक अर्थ विष्णु शब्द का जो व्यापक अर्थ है इसको ग्रहण नहीं कर पाता है उसको कुछ आलम्बन देना पड़ता है तो कहेंगे चतुर्भुज नारायण वो विष्णु है इस प्रकार के कहा जाएगा जो चतुर्भुज नारायण ये भी विष्णु है ये नहीं है नहीं है व्यापक अगर परमात्मा है विष्णु है तो वो चतुर्भुज कैसे नहीं है वो भी है किंतु उतने मात्र नहीं है तो वेदांत तो मार्ग में हम चल रहे हैं तो विष्णु का अर्थ व्यापक निर्गुण निराकार परमात्मा उस पद को प्राप्त कर लेगा अगर हमारी बुद्धि विवेकवती हो जाएगी मन अगर हमारा नियंत्रित तो हो जाएगा परमात्मा पद को प्राप्त कर लेगा वासुदेव परमात्मा उनको प्राप्त कर लेगा वासुदेव अर्थात सारे भूतों का जो अधिष्ठान है तो वो वासु है और देव देव अर्थात प्रकाशमान सो प्रकाश है ऐसा वासुदेव इनको प्राप्त करेगा तद विष्णु हो परम पदम आपनोति कहा गया वो जो विष्णु का परम पद अर्थात परमात्मा रूप वो परमात्मा रूप कैसे है आगे कहते हैं जिसको प्राप्त करके जन्म मृत्यु चक्र में पुनः नहीं आएगा बताते हैं इंद्रिभ्य परा ह्यर्थ अर्थेभ्य परं मन मनसस्तु पर बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान पर इंद्रिभ्य अर्थ परा अर्थ ज्योतन्मात्रा इंद्रिय का आरंभक द्योतन्मात्रा हमारे जो ज्ञानेंद्रिय होते हैं वो अपंचीकृत पंच का सात्विक अथवा राजसिक से बनते हैं सात्विक और जो कर्मेंद्रिय होते हैं राजसंश से तो इंद्रिय से पर अर्थ अर्थ अर्थात अर्था, तो इंद्रिय आरंभ का जो तन्मात्रा अपंचीकृत पंचमहाभूत इसको यहाँ अर्थ शब्द से कहा गया तो जो तन्मात्रा होता है वो इंद्रिय से श्रेष्ठ है क्यों कहते हैं कि वो कारण है इंद्रिय तो कार्य है तो कार्य से कारण श्रेष्ठ होता है व्यापक होता है इंद्रिय इंद्रियभ्य पर श्रेष्ठ है तन्मात्रा पंचीकृत पंचमहाभूत तो ये इंद्रिय से श्रेष्ठ होते हैं और यह जो अर्थेभ्य परम मन ये मन कहाँ से आरंभ होता है पंच पंचमहाभूतों का सात्विक अंश से और ये इंद्रिय कहाँ से ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय कहाँ से आरंभ हुए थे ये भी सात्विक अंश से तो अभी कह रहे हैं कि इंद्रियों का जो कारण है पंच पंचमहाभूत तन्मात्रा उससे मनो और श्रेष्ठ है मन और तन्मात्रा में कार्य कौन है मन कार्य है तो अभी कहते हैं मन तन्मात्रा से श्रेष्ठ है तात्पर्य है कि पूर्व में जो अर्थ शब्द से कहा गया था इंद्रिय आरंभक तन्मात्रा इंद्रिय आरंभक तन्मात्रा के अपेक्षा मन आरंभ का तन्मात्रा अधिक सूक्ष्म है अधिक अर्थात शुद्ध है इसलिए कहा गया कि अर्थ से भी मन पर है अर्थ का अर्थ शब्द का अर्थ इंद्रियों का आरंभक जो तन्मात्रा कुछ तन्मात्रा इंद्रियों का भी कारण है और मन का भी कारण है इन मन का आरंभ करने वाले जो तन्मात्रा वो अधिक सूक्ष्म होंगे क्योंकि मन इंद्रियों का नियामक होता है <coughs> और मन सस्तु पराबुद्धि ही मन का आरम्भ का जो तन्मात्रा उसे बुद्धि का आरम्भ का तन ये अधिक और सूक्ष्म होगा क्योंकि बुद्धि अधिक स्थिर है मन तो संकल्प विकल्प चलता रहेगा बुद्धि किंतु एकाग्र है थोड़ा इसलिए बुद्धि आरम्भ जो तन्मात्रा वो मन आरंभ का से भी और श्रेष्ठ है और बुद्धेर आत्मा महान पर बुद्धि बुद्धि का अर्थ कहा गया कि व्यष्टि बुद्धि प्रत्येक जीव का जो होता है उससे जो व्यष्टि बुद्धि है उसका आश्रय हो गया समष्टि बुद्धि जो कहा जाएगा जो ये घटा का जो घटाकास ये घटाकास का आश्रय कौन है कहते महाकास जो समष्टि होता है वो व्यष्टि का आश्रय होगा इसी प्रकार की यहाँ जो महान महान अर्थात यह हिरण्य वो आत्मा सारे बुद्धियों का वो स्वरूप है समष्टि जो है वो बेष्टियों का स्वरूप है इसलिए बुद्धि से यह हिरण्य गर्भ समष्टि बुद्धि यह और श्रेष्ठ है महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर है पुरुषा न परम किंचित साठा महत शब्द से किसको लिया गया था महान कहा गया था हिरण्य गर्भ उससे परम अव्यक्तम अव्यक्त अर्थात जो मूल प्रकृति कहा जाएगा माया जिसको कहते हैं यह हिरण्य गर्भ से यह माया मूल प्रकृति ई और श्रेष्ठ है हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति होती है और प्रकृति की मूल प्रकृति की उत्पत्ति होगी मूल प्रकृति और अभिकृति वो किसी का कार्य नहीं है इसलिए वो जो अव्यक्त है वो महत से भी अर्थात ये हिरण्य से भी और श्रेष्ठ हुआ और अव्यक्तात् पुरुषः पर ये जो प्रकृति है वो प्रकृति से पुरुष और ये पर है और श्रेष्ठ है पुरुष पुरुषु सेते इति पुरुष अथवा पूर्णत्वात् व्यापक है सभी का अनुष्ठ अधिष्ठान है सभी को सत्ता स्फूर्ति देता है सभी को पूर्ण करता है पूर्ण करता है अर्थात सभी को सत्ता देता है जैसे कहेंगे मिट्टी का जितना बर्तन है वो सबको मिट्टी ही भरता है और भरता है अर्थात तो उनको सत्ता देता है इसलिए पुरुष कहा गया कि ये जो सब पदार्थ अनुभव हो रहे हैं वो सबको सत्ता स्पूर्ति देने वाला है तभी यहाँ तक पर पर कह कर के आ गए अभ्यक्त से पर हो गया पुरुष अभी कहेंगे आगे आपको और चलना है कहेंगे पुरुषों और आप पूछेंगे कि पुरुषों से पढ़ कहते हैं पुरुष आ ना किंचित पुरुषों और कुछ आगे है श्रेष्ठ वो नहीं है सा काष्ठा काष्ठा अर्थात तो वो अंतिम गति है अंतिम स्थिति है उसके आगे और कोई गति नहीं है वही अंतिमा है प्रकृष्टा स्थिति वही है ए गीता में भी कहा जाता है यद ग निवर्तनते परमं परम मम ओ परम स्थिति हैं यह जो दो श्लोक हुआ इसको गीता में भगवान लिए हैं इंद्रियाणि पराणियाह इंद्रियभ्य परंग मन मनस्तु पराबुद्धेर यो बुद्धे है परतस्तु सह यहाँ थोड़ा दो श्लोक है अधिक और बीच बीच में लाए हैं वहाँ एक श्लोक में भगवान कह दिए तो, थोड़ा विभाग कम दिखाएँ बुद्धि से पर जो है वही परमात्मा आगे कहते हैं एकु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यतेग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शि सर्वु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते तो सूक्ष्मदर्शि सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया दृश्यते सर्वे भूतेशु ऐसा आत्मा गूढ़ सभी भूत में यह आत्मा गूढ़ गूढ़ अर्थात तो विद्यमान होने पर भी प्रकाशमान नहीं हो रहा है सब सर्वत्र ये आत्मा विद्यमान है सभी प्राणियों में तो ये हृदय में ये विद्यमान है होने पर भी न प्रकाशते यह अनुभव में नहीं आता है क्यों कहते हैं अविद्या से आवृत है अविद्या से आवृत होने से यह परमात्मा साक्षी रूपेण विद्यमान है क्योंकि वह साक्षी विद्यमान है तभी इंद्रिय कार्य कर रहे हैं ये इंद्रिय किसके लिए कार्य कर रहे हैं जैसे आपको दिखेगा कि कुछ लोग वो सामान लेकर के चल रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये सामान किसी एक व्यक्ति के लिए ले रहे हैं किसी का आवश्यकता पूर्ण करेगा ये सामान इसी प्रकार की ये सब इंद्रिय विषय ग्रहण करते हैं ला करके बुद्धि को देते हैं बुद्धि तदाकार होती है ये क्यों होता है कहते हैं इसको अनुभव करने वाला कोई एक होना चाहिए जिसके लिए इंद्रिय कार्य करते हैं इसलिए इंद्रियों को कहा जाता है कि परमात्मा का लिंगम इंद्रियम इसलिए पाणिनि पाणिनिमर्ष सूत्र भी बनाए हैं इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टम इंद्र सृष्टम इंद्रजुष्टम इंद्रदत्तम इति वाह ये जो इंद्रिय होते हैं वह इंद्र परमेश्वर का लिंग है लिंग अर्थात सूचक इंद्रिय बताते हैं कि परमात्मा साक्षी रूपेण इस शरीर में विद्यमान है दर्शन श्रवण इत्यादि ये सब होता है जो इसका जो फल अनुभव करने वाला वो साक्षी है वो विद्यमान है सभी प्राणियों का हृदय में विद्यमान है फिर भी अविद्या से आवृत होने से यह प्रकाशित नहीं होता है अति दुख से अर्थात इसके अनुभव अगर करना है तो महान परिश्रम यत्न करना होता है दुर्भगाह्या ऐसे कहते हैं अनुभव करना ये कठिन है कठिन है अर्थात तो जब विषय वासना अधिक है तो हम आकार वृत्ति हो ही नहीं पाता उसको कहा जाएगा कि आप ही तत्वमसी कहेंगे कि आप ही ब्रह्म हो कहते हैं फिर भी कहेगा तो मैं कैसे ब्रह्म हूँ व्यापक कहाँ मैं हूँ मैं ये पाँच फुट छः फुट कुछ ना कुछ हूँ देह इंद्रिय इत्यादि के साथ तादात्म्य करेगा तो इसका अनुभव नहीं हो पाता है <स्थ> कौन अनुभव करेगा कहते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी है शुद्ध बुद्धि वाला है वो अनुभव करेगा कैसे कहते हैं सूक्ष्म या अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी है अर्थात तो जो बुद्धि को विषयाकार से हटा ले सकता है वो सूक्ष्मदर्शी स्थूलदर्शी बुद्धि अगर सर्वदा विषयाकार होता रहेगा तो वो स्थूलदर्शी जो बुद्धि को विषयाकार से हटा ले सकता है दीर्घिषयाकार कर सकता है उसको कहा गया सूक्ष्मदर्शी वो सूक्ष्म का अनुभव कर सकता है तो जो सूक्ष्म का अनुभव करेगा कहते हैं उसका बुद्धि भी सूक्ष्म हो गई सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण कर पा पाएगा अग्र अग्र या उसका बुद्धि अग्रिया अग्रिया अर्थात व्यग्रिया नहीं है विरुद्धम अग्रम बुद्धि में अगर बहुत विचार चलता है कहते हैं व्यग्र है इस प्रकार के जिसकी बुद्धि नहीं है सूक्ष्म है एक विषय में अधिक समय चिंतन कर पाएगा धीरे धीरे गंभीरों को जा पाएगा वो लोग विचार कर पाते हैं ऐसे बुद्धि वालों के द्वारा ये अनुभव होगा तो यहाँ आप कह दिए कि आत्मा न प्रकाशते और पूर्व में कहे थे कि मतवाधीरो न सोचती तो इसका अनुभव करके ज्ञानी फिर दुखों को प्राप्त संसार को प्राप्त नहीं करता है और यहाँ भी कहते हैं कि आत्मा न प्रकाशते ये विरुद्ध बात कहते हैं हाँ अगर अंतकरण शुद्ध नहीं है वासना अधिक है तो फिर नव प्रकाशतें चित्त शुद्ध हुआ वासना क्षीण हो गया तो कहा जाएगा मत्वाधीरो न सोचती इस आत्मतत्व तो तो का अनुभव कर लेगा यह साधना अर्थात तो तो वही है कि वासनाक्षय करना है वासनाक्षय साधु संग से होता है अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगम में वासना संपरित्याग साधुओं का संग होने से साधु अर्थात तो जो परमात्मा मार्ग में लगे हैं साधनों साधुनति परम कार्य उसे वासनाक्षय होता है वासनाक्षय होगा तो मनोनाश होगा वासना पड़े हैं तो उसका आधार बना करके मन चलता रहेगा वासना जितना क्षीण होंगे मन का आधार घट जाएगा जैसे कितना गाय का रस्सी छोटा कर दिया और ज़्यादा घूम नहीं पाएगी इसी प्रकार की वासना अधिक है तो मन को भूमि अधिक मिलेगा चलता रहेगा वासना क्षीर्ण हो गया तो फिर मनोनाश मन धीरे धीरे क्षीण होगा मन जितना क्षीर्ण होगा तत्वबोध निश्चय होगा हम तो असंग कूटस्थ हैं चलता रहेगा आगे जब तो निश्चय नहीं हो गया सूक्ष्मदर्शी होने के लिए उपाय बताते हैं यछेद वांग मनसी प्राज ज्ञान आत्मनि ज्ञान आत्मनि महती नक्षे तदि यछेद शांत आत्मनिवांग मनसी प्राज वांग मनसी यछेद मनसी दीर्घकार रसोईकार छांदस है मनसी रसोईकार है कहाँ का रूप हो जाएगा फिर सप्तमी एक यह वाघ वाघ इंद्रियो को मन में यछेद नियमन कर ले उपसंहार कर ले अर्थात हमारे इंद्रिय न चले मन ही चले इंद्रिय जब चलेगा हम जागृत अवस्था में है ना जागृत अवस्था में नहीं है जागृत अवस्था में ये जो जागृत अवस्था इसका अभिमानी को क्या कहते हैं विश्व और वो जो जागृत अवस्था अभिमानी और विश्व ये दोनों ओंकार का कौन सा मात्रा है अमात्रा और जब इंद्रिय कार्य नहीं करेंगे हमारा मन ही कार्य करता है तो वो उस समय में इसको कहा जाता है स्वप्नावस्था वो ऊकार है अगर वो स्वप्न में चला गया तो अलग बात है किंतु स्वप्न में नहीं गया अर्थात जागृत है और इंद्रियों को पूरा निरोध कर दिया इसको कहा जाता है अकार को उकार में वो लीन कर दिया जो पंचीकरण में भगवान भाष्यकार कहते हैं मांडू के आधार पर वो ग्रंथ हैं मांडू उपनिषद भी वही कहता है तो हमारी भी हमारा भी उद्यम वही होना चाहिए हमारे आकार अवस्था विश्व अवस्था कम हो इंद्रिय कम कार्य करे मन अधिक चले यच्छेद वांग वांग कहने से उपलक्षण है एव वांग तद ग्राहकत्व सती तद इतर सारे इंद्रियों को मन में उपसंहार कर दे मन ही चले अब मन अगर केवल चले और मन में अगर संसार भरा हुआ है तो किसमें चलेगा परमार्थ में नहीं चलेगा इसलिए इंद्रियों को व्यवहार करके प्रथम संस्कार को बदल दे तब इंद्रियों को बद बंद करके मन को केवल यह शास्त्रीय संस्कार में चलाए कहते इंद्रियों को मन में उपसंहार कर ले और त्ञान आत्मनि वह मन को ज्ञान आत्मनी अर्थात बुद्धि में लीन करे वो मन का आत्मा होता है बुद्धि मन का आत्मा अर्थात तो मन का नियामक बुद्धि तो मन को भी बुद्धि में लीन कर दे अर्थात मन को विवेक वाला कर दे और अभी मन विवेक वाला हो गया थोड़ा शुद्ध हो गया किंतु अपने को परिचिन्न मानता है मैं व्यष्टि हूँ कहते हैं ये जो व्यष्टि बुद्धि है उसको आत्मनि महति नियचित ये व्यष्टि बुद्धि को समि बुद्धि में लीन करे अर्थात तो मैं एक परिचिन हूँ भेद बुद्धि को त्याग करे मैं ही व्यापक हूँ सर्वत्र मैं ही विद्यमान हूँ जितने सारे प्राणी कहते सर्वत्र मैं ही हूँ ये व्यापक बुद्धि हिरण्यगर्भ स्थिति महादात्मा, आत्मा अर्थात हिरण्यगर्भ समि बुद्धि जब हमको या आध्यात्मिक उन्नति होगी तब ऐसा स्थिति आना ही है ये स्वार्थबुद्धि परिच्छि बुद्धि ये अगर रहेगा तो हमसे बहुत दूर है वो तत्व ये तो बीच में आना है समष्टि बुद्धि तो कहते हैं कि महती आत्मनी व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में लीन करे अर्थात तो पूर्णतया निष्काम हो जाए जीवन ये शरीर मन बुद्धि ये सब के लिए और कुछ नहीं है ब्यष्टि के लिए कुछ आवश्यकता नहीं है इस प्रकार हो तो उसका जीवन धीरे धीरे समष्टि के लिए हो जाएगा समष्टि के साथ अपना तादात में अनुभव करेगा अभी वो हिरणनगर समष्टि बुद्धि को कहते हैं तद तो शांत आत्मनी जब समि भावना आ जाएगा अपने से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है तो फिर किसको लेकर के राग और किसको लेकर के द्वेष वो सबसे ऊपर उठ जाएगा तो ये भेदभावना चला जाएगा कहते हैं तो फिर निश्चित तो हो जाएगा कि हम ही वही व्यापक तत्व है असंग है कुटस्थ है और कुछ ये प्राप्तव्य और कुछ परिहर्तव्य ये सब और नहीं रह जाएंगे सर्वत्र मैं ही विद्यमान हूँ सारे बुद्धि का साक्षी मैं ही हूँ इस प्रकार की अपना जो निर्विशेष रूप का अनुभव होगा अर्थात तो हमको इस मार्ग में चलना पड़ेगा यहाँ सब हमको मंत्र माइल खुंटी दे दिए हमको देखना है कि अभी हम कौन खुंटी के पास पहुँचे हैं हमारे इंद्रिय कितने चलते हैं इंद्रिय अधिक चलता है अथवा मन अधिक चलता है इंद्रिय अधिक चलता है तो हम तो बिल्कुल अभी प्रथम खुंटी के पास अभी विद्यमान है मन अधिक चलता है इंद्रिय थोड़ा अभी नियंत्रित हो गए ठीक है हम कुछ दूर अतिक्रमण कर गए तभी मन में हमारे बेष्टि भावना अर्थात बुद्धि विवेक वाले हो करके बेष्टि भावना इतना अनुभव नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे आप समष्टि भावना में जा रहे हैं ये धीरे धीरे ऊंची स्थिति है ये सब हमको स्केल दे रहे हैं अर्थात नापने के लिए अपने हम कहाँ पहुँचे <coughs> आगे कहते हैं ऊपर में कहा गया कि इसी इस प्रकार की होकर के अंतिम में आत्म जो निराकार है निर्गुण है शुद्ध तत्व है उसमें बाकी सब लीन हो जाएंगे अपना शुद्ध अवस्था का अनुभव करेगा कैसे करेंगे उसके लिए आगे कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत क्षूर धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदंती उत्तिष्ठत अर्थात जो स्वाभाविक कर्म में आप लिप्त होकर के चलते हैं कहते हैं उसको छोड़ अब छोड़ दीजिए अब उत्तिष्ठत अर्थात ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाइए जो ज्ञान प्राप्त करके यह जीव ज्ञानी हो जाता है कृतकृत्य हो जाता है और प्राप्त नहीं कर पाता है तो वही संसार में जन्म मृत्यु दुख वो सब में चलता रहता है उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं उसके लिए अभिमुख हो जाना पड़ेगा उत्तिष्ठता तो अर्थात तो ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाइए आगे जागृत ज... कहते हैं उत्तिष्ठता के बाद जागृत कहते हैं हाँ अभी आप सोए हुए हैं जागृत हो जाना अर्थात तो ज्ञान के लिए अभिमुख होकर के आगे ज्ञान प्राप्त करिए तो जब ज्ञान प्राप्त करेंगे अर्थात अज्ञान का नाश होगा यही है जागृत हो जाना जागृत उत्तिष्ठता जागृत ये सब कहाँ का रूप है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन तो श्रुति हमको कहते हैं कि आप लोग ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाइए और अभिमुख होकर के ज्ञान का साधन श्रवण मनन इत्यादि में प्रवृत्त होकर के ये अज्ञान को नाश करिए ये अज्ञान ही निद्रा है अज्ञान निद्रा में जो सोए हुए हैं उस अज्ञान को नाश करिए जाग्रत अर्थात अविद्या का नाश करिए सारे अनर्थ का बीज है यही अविद्या अविद्या होगा तो आगे काम अविद्या होने से अविद्या का दो कार्य होगा आगे आवरण और दूसरा विक्षेप विक्षेप भिन्न पदार्थों को दिखाएगा भिन्न पदार्थ में कुछ तो हमारे लिए अनुकूल है हमारा इष्ट है कुछ हमारा प्रतिकूल है अनिष्ट का साधक है फिर राग द्वेष होगा आगे प्रवृति ये सब चलता रहेगा तो यहाँ मंत्र हमको कह रहे हैं कि आप वो अविद्या का नाश करिए ज्ञान प्राप्त करके कैसे करेंगे कहते हैं वरान प्राप्य निबोधत वरान श्रेष्ठान आचार्यान जो कि हैं ब्रह्मनिष्ठ है उनको प्राप्त करके आप इस ज्ञान को प्राप्त करिए तो कैसे करेंगे हमारे पास साधन क्या है कहते हैं बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि जो पूर्व दो मंत्रों में कहा गया सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्म या बुद्धिया और उसको प्राप्त कैसे करेंगे कहते हैं इंद्रियों को मन में मन को बुद्धि में बुद्धि को समष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि शुद्ध बुद्धि जैसे हिरण्यगर्भ गर्भ का होता है शुद्ध बुद्धि अर्थात रागद्वेश रहता इस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए सूक्ष्म बुद्धि वो सूक्ष्म बुद्धि कैसे कहते हैं क्षूर से धारा तो धारा कहते हैं क्षूर का जो धार होता है उसमें अगर हम कुछ पदार्थ काटने चलेंगे तो तुरंत कट जाएगा और अगर उसमें धार ही नहीं है तो वो कटेगा नहीं हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए कहते हैं क्षूर से धारा ही इतना तीक्ष्ण होना चाहिए निशिता निश्चिता अर्थात तीक्ष्ण इसको हम वासना रहित करके एकाग्र कर दिए तीक्ष्ण कर दिए अरे तीक्ष्ण कर दिए तो हम कर देंगे कह दें दुरत्यया ये बुद्धि को वासना मुक्त करना ये दुरत्यया अर्थात इसको प्राप्त करना कठिन है बुद्धि को वासना मुक्त करना ये आसान नहीं है सारे साधना तो वही है बुद्धि को वासना मुक्त करना सात्विक बनाना ये सब महान कठिन है तो क्षूर धारा निशिता दुरत्यया ये सूक्ष्म बुद्धि इस प्रकार की अगर होगा तभी प्राप्त कर सकते हैं और कवयोह ज्ञानी लोग कहते हैं ये जो पथ है दुर्गम ज्ञान मार्ग दुर्गम है तो दुर्गम है कहते हैं कि जो मार्ग जितना दुर्गम होता है दुर्गम इसलिए कहा जाता है कि उस मार्ग में प्रतिबंधक इतना अधिक है कि सामर्थ्य अधिक है तो भी चल पाएगा कहते नीलकंठ जाएंगे दर्शन करने के लिए कहते हैं पिच रास्ता में भी चल सकते हैं और कोई कहेगा हम तो पहाड़ चढ़ेगा और वो पहाड़ में भी सीढ़ी वाला रास्ता है और जिनका शरीर में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य हो तो बीच वाला रास्ता में भी चल देते हैं कह देंगे जिसका जितना सामर्थ्य हो उतना कठिन रास्ता ले सकता है और ये ज्ञान मार्ग का ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है बहुत कठिन है अर्थात तो वैराग्य दृढ़ नहीं है तो ये नहीं पाएगा ये बार बार गिर जाएगा बासना उठेंगे और हमको बहा लेंगे रोते रहेंगे इसलिए कहा जाता है कि ये दुर्गम ये मार्ग इसलिए भी दुर्गम है इसका बीच में कुछ हाथ नहीं लगेगा एकदम सूखा सूखा चलना पड़ेगा बहुत दूर तक तब तक ये आप श्रवण करते रहेंगे चित्त को एकाग्र करते रहेंगे और ये श्रवण करने का समय में बैराग इत्यादि बढ़ाने के लिए ये जो परम्परा है इसमें कहेंगे आप व्याकरण पढ़िए न्याय पढ़िए तो ये सब जो पढ़ेंगे तो चित्त संसार से और हट जाएगा न्याय व्याकरण इत्यादि जो लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं देखें कुछ ना कुछ विक्षेप आ जाता है व्याकरण न्याय इत्यादि पढ़ने का समय चित्त में इतना विक्षेप होगा ये विक्षेप कहाँ से आया कहते हैं संसार का कुछ ना कुछ वासना पड़ी हुई थी अंदर में जब हम बुद्धि को लगाते हैं इसमें वो बुद्धि इसको लेकर के जब रखती है अंदर में ये न्याय व्याकरण को तो अंदर में तो जागा बनाना पड़ेगा ना अभी अंदर में बैठे हुए हैं वासना वो बुद्धि क्या करेगी इसको ले करके जब रखेगी अंदर में जो वासना पड़े हैं उनको ले करके ला के दे देगा ये आपका अंदर में था हम ले आया और बेचारा विद्यार्थी को पता नहीं चलेगा ये सब ये खाली विक्षेप का स्थान है और चला जाएगा भाई विक्षेप बाहर से नहीं आता है ये हमारे अंदर में ही पड़ी हुआ, पड़ा हुआ है वासना हमारे अंदर में ही है तो जब हम ये न्याय व्याकरण में जोर लगाते हैं पढ़ने के लिए वो विक्षेय पर उठता है किंतु हम अगर उसको सहन कर लेते हैं तो अन्य साधकों का कहते हैं ना उँगली पकड़ करके बच जाते हैं फिर हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है न्याय व्याकरण जो अच्छा पढ़ते हैं चित्त धीरे धीरे इससे सूक्ष्म होता है शुद्ध होता है फिर आगे चलते हैं क्यों कहते हैं ये आत्मा तो अति सूक्ष्म है थोड़ा बहुत आगे अग्रगति होने पर ही ये अनुभव में थोड़ा थोड़ा आता है अनुभव जब थोड़ा थोड़ा आता है निधि ध्यास काल आरंभ हुआ तो फिर तो आनंद आता है अति सूक्ष्म होने से ये पथ दुर्गम है बहुत अधिक इसमें सामर्थ्य चाहिए प्रतिबंधक तो अधिक होते हैं यह आत्मतत्व सूक्ष्म कैसे है, तो तो है? क्यों ये सभी को बुद्धि में ग्रहण नहीं हो जाता कहेंगे स्थूल में उपासना करिएगा कर दिखेगा शिव जी का विग्रह है ये तो कोई भी कर देगा उपासना किंतु ये वे वेदांत तो विचार करने के लिए कहेंगे वो क्या है यह आत्मतत्व तो कैसा है इसका स्वरूप बताते हैं कि कितने सूक्ष्म है हमारे बुद्धि से क्यों ये ग्रहण नहीं हो जाता है आसानी से अशब्दम अस्पर्शम रूपम व्यय तथा रसंग नित्य मगंध बच्च यथ महत परम ध्रुवम नीचा यतन्मुख मृत्युमुखात प्रमुच्यते अशब्दम बौगरी है अविद्यमान शब्दोंमिन शब्द का संबंध इसके साथ नहीं है और अस्पर्शम इसमें कोई स्पर्श भी नहीं है तो स्पर्श इसमें नहीं है हम इसको ये ग्रहण नहीं कर पाएंगे स्पर्श इंद्रिय से इसमें कोई शब्द का संबंध नहीं है इसलिए शब्द से इसका ज्ञान ऐसा नहीं करवाया जा सकता है शक्तिवृत्ति से ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है और रूपम इसमें रूप नहीं है इसलिए किस इंद्रिय से हम उसको जान नहीं सकते आत्मतत्व को चक्षु के द्वारा ये सब इंद्रिय से ज्ञान नहीं होगा अव्ययम इसका व्यय नहीं होता है सदा एक रस है एक रूप है जिसका व्यय होगा जो घट जाएगा वो नित्य होगा अनित्य होगा अनित्य हो जाएगा किंतु इसका व्यय कभी नहीं होता है तो यह नित्य है तथा और रसम इसमें कोई रस भी नहीं है और तैतरे तो उपनिषद कहेंगे रसो रसोवैस ये तो रस है रस अर्थात तो वास्तव वो आनंद है यहाँ जो रस कहा जाता है रसनाग्राह्य रस उसमें नहीं है तो जब तक हमको रसनाग्राह्य और रस चाहिए हमको कहते ना हमको ये जो ये पराठा भी चाहिए फ्राइड राइस भी चाहिए चाहे वो शरीर के लिए हितकर तो हो चाहे अहितकर हो, तो हो ये सब जब तक चाहिए कहते हैं दूर है हम उससे तो अरसम इसमें कोई रस नहीं है और नित्यम क्योंकि इसका व्यय नहीं होता है अगंधवत अगंधवत ये जो आत्मा है अगंधवत यहाँ अगंध में क्या समास करना पड़ेगा फिर नए समास करेंगे यहाँ बहुबरी नहीं आगे मतूब दे दिया अगंधवत जो है और अनादि अनंतम जो अनादि और अनंत होगा वो नित्य होगा अनित्य होगा नित्य होगा हो जो अनादि होगा उसका कौन सा अभाव नहीं रहेगा प्राग अभाव नहीं रहेगा और जो अनंत होगा उसका ध्वंस नहीं होगा ये नया एक लोग नित्य का लक्षण करते हैं जो अनादि हो जाएगा उसका प्रागभाव नहीं रहेगा तो वो प्रागभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा अप्रतियोगी तो प्रागभावा अप्रतियोगी और जो अनंत होगा उसका ध्वंस नहीं होगा तो ध्वंस का प्रतियोगी बनेगा नहीं बनेगा तो क्या होगा ध्वसा अप्रतियोगी ध्वंस का अप्रतियोगी तो जो आत्मतत्व तो तो है वो प्राग भाव का प्रतियोगी हो जाएगा ना ध्वंस का प्रतियोगी हो जाएगा नहीं होगा दोनों का अप्रतियोगी ऐसे नया एक लोग सब सिखाते हैं हम लोग को देखिए हम कहते हैं हाँ ठीक है जो बात आप बताते हैं और हमारा रास्ता में है हम उसको ग्रहण कर लेते हैं अनादि अनंतम इसलिए भी नित्य है अव्यय है इसलिए नित्य है अनादि अनंत है इसलिए भी नित्य है और महत परम ये जो हिरण्य है उससे भी वो पर है क्योंकि हिरण्य तो अनित्य है जन्म होता है मृत्यु होता है और महत परम ध्रुवम ध्रुवम अर्थात नित्य है तंग निचाय नीचाय अर्थात तो अनुभव करके उसका साक्षात्कार करके मृत्यु मुखात तो प्रमुच्यते तो मृत्यु मुखात तो मृत्यु मुख में तो जाने वाले ये शरीर है जब शरीर से तादात्म्य छूट जाता है अपना नित्य स्वरूप का अनुभव करके फिर मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। तो मृत्यु कहते हैं अविद्या काम कर्म यही सब मृत्यु है जब तक अविद्या काम कर्म रहेगा तो कर्म करेगा तो धर्मा धर्म होगा धर्मा धर्म होगा तो शरीर मिलेगा मिलेगा तो शरीर जो मिलेगा जो मिलेगा वो फिर जाएगा एक दिन जात से ध्रुवो मृत्यु जन्म क्यों हो गया कहते हैं धर्मा धर्माधर्म है ये धर्मा धर्माधर्म क्यों हो गया क्यों कर्म है ये कर्म क्यों किया कहते हैं काम है ये कामो क्यों हुआ अविद्या है तो ये अविद्या काम कर्म इसके चलते वो संसार प्राप्त करता रहेगा किंतु जब नीचा यह आत्मतत्व का निश्चय कर लिया और अविद्या काम कर्म ये सब नहीं रहेंगे तो अभी इस प्रकरण का ये उपसंगार करते हैं नाचिकेतम उपाख्या मृत्यु सनातनं सनातन उक्ति श्रुवा च ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक नाचिकेतम नाचिकेत्या ये नचिकेता को अर्थत शिष्य को प्राप्त करके ने ये बात सब कहे मृत्यु प्रोक्त सनातनम ये जो उपाख्यान ये सनातन सनातनमर्थत चिरातन विषय को विषय करता है परमात्मा को उक्तवा श्रुत्वा च मेधावी मेधावी अर्थात विद्वान प्रथमे श्रवण करता है आचार्य से आगे इसका अनुभव करके दूसरों को वो बता भी देता है जिज्ञासुओं को ज्ञान करवा देता है इस प्रकार की जो करता है कहते हैं ब्रह्म लो के महते ब्रह्म लोक कर्मधारे है अर्थात ब्राह्मी स्थिति में रहता है ये भगवान गीता जी में भी अष्टादश अध्याय में कहते हैं न अध्यस्यते चय इम स अध्यष्यते चय इम संवाद आवयो इस प्रकार की अंतिम ये कहते हैं अर्थात ये गीता का जो अध्ययन करवाता है आवयोह संवादम यह अध्यस्यत अध्यस्यते जो अध्यापन करवाता है तो करने से कहते हैं कि सोपी मुक्त शुभान लोकान इस प्रकार की जो श्लोक है अंतिम अष्टादश अध्याय का अंतिम है पद बीच में रह गया ज्ञान तेना मिष्ट स मिष्ट सै ये मे मति इस प्रकार के उत्तरार्ध है अध्यक्षते नो नो नैसेते अर्थात जो इसको अध्यापन करता है अभ्यास नहीं अध्यष्यते इमं इम्य संवाद आवय धर्म्यम अर्थात धर्माद अनपेत अर्थात धर्म से ही ये प्राप्त होता है जो इसको अध्यापन करवाता है तेन अहम ज्ञान यज्ञ न इष्ट इति मे मति भगवान कहते हैं वो ज्ञान यज्ञ करवाता है तो यहाँ ये बात कहा जाता है जो ये उपाख्यान नचिकेता यमराज के बीच में जो हुआ इसको जो कहता है तो वहाँ इसी प्रकार के भगवान अर्थात तो वहाँ ब्रह्म ज्ञान का आचार्य है और जो शिष्य है ऐसे उपनिषद में जो कहा गया पुराण में उसी का कुछ अन्य रूप में दिखाया जा रहा है यइम परम गुह्य श्रावयत ब्रह्म संसदी प्रयति प्रयत श्राद्ध काले तदनय कल्पते तदान्याय कलपत ही यइम परम गुह्यम ब्रह्म संसदी श्रावेत और प्रयतः श्राद्ध काले तद अनत्याय कल्पते जो ये परमम गुह्यम गुह्यम अर्थात ये गोपनीयम जो उपनिषद तत्व यहाँ ये यह जो विचार हुआ इसको जो श्रावयेत ब्रह्म संसदी ब्राह्मणों का गोष्ठी में जो इसको व्याख्यान करता है और प्रयतः श्राद्ध काले व प्रयत अर्थात शुद्ध होकर के सूची ये सूची अर्थात पवित्र होना शरीर मन इत्यादि अंतः सूची बाह्य सूची बाह्य सूची भी आवश्यक है कोई सन्यासी परमाश परिव्राजक जीवन जीता है उसके लिए बाह्य सूची का इतना आवश्यक नहीं है क्योंकि वो कर भी नहीं पाएगा उसका तो अंत सूची जो तो कहते हैं ना अचलनिकेत जिसका हो गया उसके लिए चलन निकट का कोई मूल्य ही नहीं है किंतु जब तक वो परिव्राजक नहीं है तो लोकालय में रहते हैं तो सूची के ऊपर बहुत महत्व रखना है ये आजकल के जैसे आसुरी सभ्यता आता है असूचि कर देते हैं हम लोग सब ऐसा नहीं करना है प्रयतः प्रयत का अर्थ मंत्र कहता है प्रयत उसका अर्थ तो शुद्ध पवित्र होकर के श्राद्ध काले श्राद्ध समय में भी यह कठोपनिषद का यह तीन बलि का ये पाठ किया जाता है श्राद्ध काले इसमें वैराग्य का बात भी बहुत आया है और पदार्थ आत्मतत्व तो का विचार भी हुआ है ये जो सुनाता है तद तो अनंत्याय कल्पते महान फल उसको प्राप्त होता है दो बार कहते हैं एक प्रथम अध्याय समाप्त तो हुआ अभी पूर्व में कहा गया एस सर्वेश भूतेशु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तोग्र या बुद्धिया सूक्ष्म भी हैं तो सभी लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं आत्मतत्व तो को यद्यपि हम जानते हैं मैं तो मैं ही हूँ क्यों अनुभव नहीं होता है उसके लिए आगे बताते हैं परािखा व्यती स्वयंभुस्त परांग पश्य नमन कशिधीर प्रत्यात्मदृतक्षुरमृत परािखा स्वयंभुस्रािखा व्यतृणत तस्मा परांग पश्य नमन कशिधीर आवृतु प्रत्यागात् अमृतत्म्छन् आवृतचक्षु प्रत्यगागात्म ऐक्ष स्वयंभु स्वयंभवती स्वयं भवती, स्वयं भवती अर्थात स्वतंत्र होता है ये किसी का अधीन में होकर के उसका विद्यमानता नहीं है स्वयंभू परमात्मा वह परमात्मा खानी खानी का अर्थ इंद्रिया ये इंद्रिया सबको पराशी अर्थात परचित शीलम ये ये ये इंद्रियों का स्वभाव है कि बाहर को ही जाएंगे इस प्रकार इनको बनाया गया है तो हम कहेंगे इंद्रिया क्यों बाहर जाएंगे उसको पूछेंगे कि ये बन ही क्यों जला देगा है उसका स्वभाव वो है परमात्मा बनाए हैं जिसका जो स्वभाव परम चिखानी स्वयंभू बनाए हैं उनको करके व्यतिणत्थ ये इंद्रियों के प्रति हिंसा कर दिए क्योंकि इंद्रिय चलने से तो थक जाता है किसी पदार्थ को बनाए है कि वो थक ही जाएगा कहते इसके प्रति तो हिंसा कर दिए, तो थक जाने से आनंद होता है क्या ये तो पीड़ा होती है परमात्मा इंद्रियों को बनाए हैं कि आप लोग श्रम करो और थक जाओ ये इनके प्रति हिंसा हो गया और उनको जैसे स्वभाव बना दिया गया वो बेचारे करते रहते हैं परांग पश्यती पश्यती जंतु जन क्योंकि उनका इंद्रिय बाहर जाने का स्वभाव है इसलिए उस इंद्रिय का आधार साथ हो करके यह जंतु बाहर को ही देखता है न अंतरात्मन तो फिर अंतरात्मा का अनुभव नहीं कर पाता है इंद्रिय से अधिक तादात्म्य होने से अंतरात्मा का अनुभव नहीं करता है फिर कौन करेगा कर कश्चित धीर धीर धीम राति इति धीर जो बुद्धि को नियंत्रण करता है अर्थात तो बुद्धि जिसका विवेक युक्त तो हुआ वो क्यों बुद्धि को विवेक युक्त तो करता है ये स्वभावश संसार में चलना चाहिए सारे संसार तो उसी के पीछे चलते हैं कहते हैं अमृतत्व मिच्छन वो अमृतत्व जो चाहता है अर्थात जो आत्यंतिक निर से आनंद जो चाहता है सुखम आत्यंतिक मिश्न त्यज त्यजेच्छा दुख कारणम आत्यंतिक सुख चाहता है तो दुख का कारण इच्छा को त्याग करें और सर्वेच्छा नाम परित्यागे दुखम क्वापी न विद्यते सारे इच्छा जिसके अंदर से चला जाएगा उसके अंदर में और दुख नहीं रहेगा तो जो अमृतत्व चाहता है निरति से आनंद चाहता है वो क्या करेगा कहते हैं कि आवृत चक्षु इंद्रियों को आवृत करें जिसका स्वभाव है अर्थात जैसे अग्नि का स्वभाव है दहन करना अभी आपको उस स्वभाव को बदलना पड़ेगा कितना आसान है इंद्रियों का स्वभाव है बाहर जाने का तो उसको बदलेंगे कहते हैं प्रवाह को विपरीत दिशा में चलाना गंगा जी चल रहे हैं यहाँ कहते हैं कि ऋषिकेश से हरिद्वार तरफ चल रहे हैं आपको कहा जाएगा इसका प्रवाह को विपरीत करो कितना कठिन है तो कहा जाएगा कि वो धीर है अमृतत्व तो चाहिए तो इंद्रियों को विपरीत दिशा अर्थात तो बाहर जाने से रोकना पड़ेगा जैसे ये प्रवाहों को विपरीत दिशा में करते हैं ये आसान नहीं है किंतु करना भी पड़ेगा तो फिर अमृत चक्षु इंद्रिय अगर नियंत्रित हो गए तो प्रत्येगात्मानम ऐक्षत ऐक्षत लुंग लकार लंग लकार का रूप दिया गया है अर्थात तो इक्षती वो दर्शन करता है इंद्रिय अगर नियंत्रित होंगे तो प्रत्येगात्मा का अनुभव होगा इंद्रिय नियंत्रण ये साधन चतुष्टय में है कहाँ है दम खाली दम हो जाने से आत्मतत्व तो तो का अनुभव नहीं हो जाएगा आगे और कितना सब कहा गया किंतु ये होना प्रथमे जरूरी है आवश्यक है और जो इंद्रियों को दमन नहीं करते इंद्रियों का स्वभाव है बाहर जाना उनके अवस्था कहते हैं पराच कामाननुयन बालास्ते मृत्यु वितत पाशं अथ धीरा अमृतव ध्रुवम ध्रुवेश प्राथय बाच का अनुय ते मृत्युर्तटत पाशं अथ धीरा ध्रुव अमृत विदित्वा इह अध्रुवेशु नाथयेते बालाहा बाला अर्थात बाला तो अभिवेकी विचार करने का सामर्थ्य जिसको नहीं है तो बुद्धि उसका बहुत स्थूल है विवेकवती तो नहीं है अल्प प्रज्ञा कहा जाता है वो क्या करते हैं कहते हैं पराचह कामान अनुयंती पराचह अर्थात तो बाहर में होने वाले जो सब पदार्थ वो कामा काम अर्थात तो काम्यंती थी जो भोग्य पदार्थ बाहर में होने वाला भोग्य पदार्थ के पीछे चलते हैं अनुयंती चलते हैं अनुगछंती भोग्य पदार्थ के पीछे ही चलते हैं अविवेकी विवेक नहीं होने से यह विषय भोगों के पीछे चलते हैं और उनकी क्या स्थिति होती है कहते हैं ते मृत्यु विततस्य पासम पासमयंती मृत्यु का जो फैला हुआ पास उसमें जाते हैं विषय भोग करेगा तो वो भोग का संस्कार बढ़ेगा संस्कार पुनः प्रवृत्त करवाएगा फिर कुरते कर्म भोगाए कर्म कर्तुच्च भुंजते चलता रहेगा नद्या कीटाइवावर्ताद आवर्तासुते चलता रहेगा मृत्यु हो पास मृत्यु अर्थात अविद्या काम कर्म वो प्रवृत्ति में चलता रहेगा और अविद्या का पास बंधन कितना है कहते हैं वितत वितत विशेषण तत् तत् में धातु तनु विस्तार है अविद्या का जो पास विस्तीर्ण जब तक तो ज्ञान नहीं हो गया तब तक तो इसका पास रहेगा तो विस्तीर्ण पास अविद्या उसी में चलता रहेगा अविद्या का पास अविद्या हमको कैसे बांधेगी कहते वही शरीर मन बुद्धि ये सब से तादात्म्य करवाएगी करके प्रवृत्त करवाएगा तो चलता रहेगा जन्म मृत्यु चक्र में अनवरत वो चलता रहेगा इससे छुटकारा कहते हैं कस अथ धीरा पूर्व मंत्र में कहा गया धीर प्रत्येक आत्मा नक्षत चक्षु ये सब कहा गया ये जो धीरा है इंद्रियों का नियंत्रण करके आगे वेदांत तो इत्यादि श्रवण करके ध्रुवम अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम जो नित्यम नित्य आत्मतत्वम वही अमृत है इसको विदित्वा विदित्वा ज्ञातवा ज्ञात अर्थात अनुभव करके अध्रुवेशु यह न प्राथयनते तो ध्रुवम कह करके फिर अमृतत्व कहा गया अमृत ये जो देवता लोग हैं उनको भी अमर कहा जाता है किंतु ये जो देवता अमर होते हैं वो आपेक्षिक अमर न न ध्रुव नित्य अमर होते हैं इसलिए यहाँ अमृतत्वम के विशेषण देते हैं ध्रुवम अर्थात नित्य जो अमृतत्वम ब्राह्मी स्थिति आत्मस्थिति उसको जो प्राप्त कर लेता है पुनः यह ध्रुवेशु न प्रार्थयन्ते यह जो अनित्य पदार्थ है सांसारिक पदार्थ इसमें और कुछ भी और नहीं चाहते हैं तो संसारी लोग जो चाहते रहते हैं ये पुत्र बित्त ये संसार में मान सम्मान ये सब और वो चाहते नहीं जो ध्रुव नित्य पदार्थ प्राप्त होता है <coughs> इंद्रिय नियंत्रण ये प्रथमे आवश्यक है प्रारब्ध का वेग में तो भोग आ जाएगा इंद्रिय के सामने पदार्थ आ जाएंगे किंतु उसमें लोलूप नहीं हो जाना चाहिए अर्थात विषय आ जाने से जो विकलता आ जाता है वो नहीं होना चाहिए तभी धीर बनेगा आगे आत्मतत्व का और कथन कर रहे हैं ये न नूपम रसम गंधम शब्द स्पर्शांश मैथुनान एन कि किम परिशिष्यते एक तेत ये न जिस साक्षी के द्वारा आत्मतत्व के द्वारा रूपम गंधं गंधंग शब्दांशपर्शांश मैथुनान बीजानादी जिसके द्वारा यह सब जानता है साक्षी जब बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिंबित होता है तो पदार्थ का ज्ञान हो जाता है तो उस चैतन्य के द्वारा ही यह सब जानता है इस आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है और अभिज्ञेय पदार्थ आत्मा के द्वारा अभिज्ञेय पदार्थ क्या रह जाएगा आत्मा सर्वज्ञ भी है और सर्ववित्त भी है ईश्वर सर्वज्ञ भी है सर्ववित्त भी है और कि मत परिशिष्यते यह आत्मा का दृष्टि से साक्षी का दृष्टि से और क्या बाकी रह जाएगा जिसका ज्ञान नहीं हुआ कहते साक्षी को सर्व विषय का ज्ञान सर्वदा है जैसे कहा जाएगा कि अभी यह पुष्प का ज्ञान हो रहा है तो इसलिए ये पुष्प अभी ज्ञात तो हुआ और कहा जाएगा कि अभी भगवान अभिनव चंद्रेश्वर अभी हम लोग को साक्षात सामने में ये पुष्प जैसा है क्या नहीं है तो कहा जाएगा कि उनका अभी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है अज्ञान हो रहा है तो जिस पदार्थ का अज्ञान हो रहा है वो पदार्थ भी आपका आपको, आपको ज्ञान हो रहा है तो अभी आप कहते कि ना ना वो पदार्थों को मैं नहीं जानता हूँ अर्थात आपका अज्ञान का विषय वो पदार्थ बना हुआ है और शास्त्रों में विचार करके कहते हैं अज्ञान साक्षी को होता है <coughs> और प्रमाता इस विषय को साक्षात जानता है और प्रमाता को भी साक्षी प्रकाश करता है आप कुछ विषय को जान लेते हैं ये पुष्प को जाने जो सामने में पदार्थ दिखता है उसको जाने तो ये जो प्रमाता जिस पदार्थ को जानता है साक्षी उस पदार्थ को प्रकाश करता है और प्रमाता के लिए जो सब अज्ञात तो हैं वो अज्ञात तो जो जो पदार्थ अज्ञात तो है साक्षी उस अज्ञान को भी प्रकाश करता है अज्ञान का जो विषय है वो भी प्रकाशित तो हो रहे हैं साक्षी के द्वारा इसलिए साक्षी सर्वज्ञ है कुछ तो ज्ञान का विषय बन करके और कुछ अज्ञान का विषय बन करके आप अगर साक्षी है तो आप सर्वज्ञ है कैसे सर्वज्ञ है कहते हैं कुछ तो जानता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ ये जो नहीं जानता हूँ वो विषय भी कहते हैं वो भी विषय बनता है तो आप सर्ववित्त बन जाते हैं ये सब शास्त्रों में विचार करके कह देते हैं आपको तो हमारे अंदर में जो दारिद्र्य है वो चला जाता है कहते हम इतने चीज़ नहीं जानते हैं कहते हैं जो चीज़ को आप नहीं जानते हैं वो भी साक्षी रूपेण वो भी आप जानते हैं तो यहाँ कहा जाता है आत्मा का दृष्टि से और क्या परिशिष्यत है क्या रह जाता है आगे और ए तद वे अर्थात जो ब्रह्म तत्व तत्व जो आत्मतत्व नचिकेता पूछा था वो वही है जो कि सब कुछ को जानता है और जिसका दृष्टि से कुछ अभिज्ञ पदार्थ नहीं रह जाते हैं यह मंत्र दृष्टि सृष्टिवाद को कहता है आप जो नहीं जानते हैं वास्तविक तो ऐसा पदार्थ है नहीं जितने पदार्थ को देखते हैं उतना है और अगर आप कहते हैं कि अभिनव चंद्रेशी अभी हमको चंद्रे दिखने रहा है तो फिर भी आप उनको मानसिक स्तर पर जान रहे हैं जितने को जान रहे हैं उतने को आप बना रहे हैं जो नहीं जान रहे हैं वो पदार्थ नहीं है दृष्टि सृष्टिवाद है ये सब स्वप्नातंग जागरितांतंग चो भव ये न अनुपश्यति महांतंग विभुमात्मान मधीरो न शोचति स्वप्नातंग स्वप्न से अंतम का अर्थ मध्यम स्वप्न का मध्य में स्वप्न का मध्यम है स्वप्न का जो विषय भीश, होता है स्वप्न का विषय इसी प्रकार की जागरितांतम इसका क्या अर्थ हो जाएगा जागृत का विषय ये दोनों को ये न अनुपष्यती यह जीव प्रमाता ये सब प्रमाता नहीं मतलब जीव दृष्टा जिस चैतन्य के द्वारा ये सब को जान रहा है वो महान है विभु है वो आत्म तत्व है उस महांतम विभुम आत्मान मत्वा मत्वा अर्थात आत्मत्वे न मत्वा तो मैं ही वो तत्व हूँ जिसके जो कि ये जागृत अवस्था में विषय को स्वप्न अवस्था में विषय को ये सब जानता है ऐसे आत्मत्वे न अनुभव करके धीर न सोचती साक्षात् तो मैं ही हूँ जो सारे पदार्थों को जानता है और उसको पुनः दुख नहीं होता है संसार प्राप्त नहीं करता है साक्षी हूँ करता नहीं हूँ इस प्रकार के निश्चय हो जाता है इमं मध्वदं वेद आत्मान जीवमंति का ईशान भूतभव्य न तो बीजुगुप्सते इमं मध्वदं वेद मधुम मधु अति इति मध्यद भक्षण करने वाले किसको मधु मधु क्या है कितने कहते कर्म हैं कर्मफल कर्मफल तो मीठा होता है ना कभी तो कड़ुआ भी होता है तो कहते हैं फिर भी स्वयं तो किया है इसलिए खराब कैसे कहेगा कहते न भोजन बनाने वाला जो होता है वो कहेगा हाँ ठीक है चलेगा आपको कभी लगेगा ये जल गया ये नमक ज़्यादा हो गया ये हो गया किंतु जो स्वयं किया है कहते हैं ये तो अच्छा है मधुदम इसलिए कहा जाता है ना तो जो अपना पुत्र होता है वो सबसे अधिक सुंदर दिखता है इसी प्रकार की अपना कर्म का फलो ये मधु ये मधु अर्थात ये कर्म फल को भोग करने वाला कहते हैं जीव और जीव जीव में धातु क्या है जीव प्राण धारण प्राण नाम धारणात जीव है संसारेण संयुजते प्राणों को धारण करेगा कहते हैं प्राणों को धारण करेगा तो आगे ही मनो इंद्रिय बुद्धि सबको धारण कर लेगा तो फिर संसार में लग जाता है जीव बन जाता है तो वास्तविक आत्म तत्व तो ही है वह जो इस जीव को वास्तविक जान लेता है जीव का वास्तव स्वरूप को जान लेता है कैसे कहते हैं कि आत्म रूपेण अर्थात तो मैं शुद्ध असंग कूटस्थ हूँ इस प्रकार के जो अपने आप को जान लेता है मैं जीव नहीं हूँ जीव का जीवत्व जिसे छूट जाता है जीवम अंतिकात जीव को शुद्ध चैतन्य रूपेण जान लेता है अभेदेन जीव का जो वास्तव स्वरूप है आत्मा है वो आत्मा को जो अभेदन जान लेता है अंतिकात समीपात अभेदन जो जानता है मैं असंगकूटस्थ तत्व हूँ वो ईशान भूतभव्य ईशानम वही जो आत्मा है वही भव्य अर्थात अतीत में जो था आगे में जो होना है वर्तमान में जो है उस तो सभी पदार्थ का वो नियंता हो जाता है ये सब दृष्टि सृष्टिवादों को कहता है जो जान लेता है कि मैं असंग कूटस्थ बाकी जगत नहीं है वो पूरा जगत का नियामक क्यों कहता है कि मैं ही तो सृष्टि करता हूँ जो जो स्वप्नों देखता है कहता है कि वो स्वप्न तो उसी का ही है वो स्वप्नों का नियामक है रज्जु में जो सर्प देखता है वो सर्प का नियामक कौन है कहते हैं जो सर्प को देखता है तो वो चाहेगा कि हमारा सर्प ऐसा दिखे कहते हैं हाँ ऐसे ही दिखेगा अगर उसका अंदर में संस्कार ऐसे ही है तो वैसे ही दिखेगा किसको दिखेगा वही सर्प तो विषैला है किसको दिखेगा ना ना ये तो विषय वाला नहीं है जैसा संस्कार है कहते हैं वही बनाता है ईशा अनम जो आत्मतत्व तो का अनुभव कर लिया बाकी जगत अध्यस्त तो कल्पित है वो तीनों काल में होने वाला पूरा जगत का नियामक हो गया न तत्व तो बीजगुप्त सतह फिर और कुछ रक्षा करने का इच्छा नहीं करेगा ये जो रज्जु में सर्प दिख रहा है जब रज्जु का निश्चय हो जाता है फिर वो सर्प का रक्षा करने के लिए इच्छा करता है अः तो है ही नहीं पदार्थ यह यूँ तपसो मध्यह पूर्वम पूर्वमजात गुहांग प्रवेश ठंत यो भूतेर यो भूतेर्य भूतेर्भिर्प्यत एक तद युमुक्षु पूर्व तपसो जातम अदभ्य पूर्व अजायत अजात गुहाम प्रवेश तिषत भूते भूते भी व्यप्यत ऐसे अन्वय हो जाएगा जो मुमुक्षु तपसो जातम तपस तपस्थात जो ईश्वर जो कि ईश्वर का तपस्या अर्थात ईक्षण सृष्टि करने से पूर्व में जो उनका सृष्टव्य पदार्थ को लेकर के विचार जो ईक्षण क्षोभण कहते हैं जो माया में होता है तो क्षोभण वाला ईक्षण वाला जो ईश्वर होते हैं वो ईश्वर से जातम ईश्वर से प्रथम सृष्टि किसकी होती है हिरण्यगर्भ तो तपस्व जातम अर्थात हिरण्यगर्भ को अदभ्य पूर्वम अजायात ये जो हिरण्यगर्भ वो अपंचीकृत पंच महापंच महाभूत के बाद होगा ना पहले होगा बाद में क्योंकि हिरण्यगर्भ स्वयं समष्टि सूक्ष्म है वो अपीकृत है तो यहाँ कहा जाता है अद्भ्य अद्भ्य अर्थात जल उपलक्षित पांचो भूत जो हिरण्यगर्भ पांचो भूत से पहले उत्पन्न हुआ तो ये पांचो भूत भी पंचीकृत लेंगे ना अपचीकृत लेंगे पंचीकृत पंची तो अद्भुत अर्थात पंचीकृतभ्य भूतेभ्य पूर्वम अजायात जो हिरण्यगर्भ और वो जो हिरण्यगर्भ है समष्टि बुद्धि है तो प्रत्येक शरीर में व्यष्टि रूपेण यही विद्यमान है गुहा में प्रविश्य तिषंतम भूते भी भूतों के साथ गुहा में प्रवेश करके यही हिरण्यगर्भ गर्भ व्यष्टि रूपेण वो विद्यमान रहता है व्याप्यतः इसको अर्थात तो जो यो व्यप साधक इसको इस प्रकार की जान लेता है ए तद व्य इस हिरण्य को जो जान लेता है वो हिरण्यगर्भ कौन है कहते हैं ऐतद व्य तद तद ब्रह्म ये हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही है माया विशिष्ट होकर के ये ईश्वर और आगे सूक्ष्म शरीर आगे तो कहते हैं वही हिरण्यगर्भ बना जो इस प्रकार की जान लेता है प्रक्रिया को कहते हैं वो वास्तविक ब्रह्म को ही जानता है या प्राणे न संभवत्य दितिर्देवता देवता गुहां प्रवेश ठती या भूते भीत या ता या अर्थात देवता जो समष्टि देवता समस्टी देवता कौन है हिरण्यगर्भ वो समष्टि है बाकी सब देवता कहते उसी का ही अवयव है तो वो जो हिण्यगर्भ है संभवती संभवती अर्थात तो उसका उत्पत्ति होता है और हिरण्य गगर्भ कैसे पता चलता है कहते हैं प्राणे न अर्थात हिरण्य गर्भ है तो सूत्रात्मा क्रियात्मक शक्ति रहेगा और क्रियात्मक शक्ति को देख करके हम जान लेते हैं कि इसमें ज्ञान आत्मा ज्ञानात्मक शक्ति भी है तो प्राणे न ये तृतीय इत्थम्भूत लक्षण है इसी प्रकार से बना हुआ है वही जो परमात्मा है वही हिरण्यगर्भ वही सूत्रात्मा बनते हैं सूत्रात्मा रूपेण उपलब्ध होते हैं क्रियात्मक होकर के अदिति अदिति अर्थात ये अदन करने वाला भक्षण करने वाला विषयों को अनुभव वही करता है देवता मई सारे देवता मयी अर्थात सारे देवताओं का ये समष्टि है सभी देवता इसी का अवयव है वो हिरण्य और गुहाम प्रविश्य तिषंतिम ऊपर में भी कहा था गुहाम प्रविश प्रविश्य तिष्ठंतम वहाँ पुंगलिंग कहता था यहाँ स्त्रीलिंग कह दिए देवता कह करके तिष्ठन्तिम या भूतेर् भूते, भूते भी जायत अर्थात भूतों के साथ समन्वित होकर के जिसकी उत्पत्ति हुआ अर्थात पंचीकृत पंच महाभूत बना आगे हिरण्य का उत्पत्ति हुई ए तदवे तद यही हिण्य गर्भ वो ब्रह्म ही है अरण्य निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी दिव्य दिवे ईड्यो जागृपीर्विस्मदीमनुष्येअ्नि एतवे तरण्यो निहितो जातवेदा अधिय यज्ञ का विषय में अरण्य में विद्यमान है जो जातवेदा जातवेदा कौन है अग्नि तो कहते हैं कि वही हिरण्यगर्भ अग्नि रूपेण ये अरण्य में विद्यमान है ये यज्ञों का विषय में अधियज्ञ में और अध्यात्म में कहते हैं कि योगियों का हृदय में योगी लोग इसको ऐसे ही इस समि तत्व को पालन करते हैं अपना हृदय में धारण करते हैं कैसे कहते हैं अप्रमत्व होकर के अप्रमाद होकर के इस समि तत्वों को अनुभव करते रहते हैं इसके लिए दृष्टांत देते हैं योगी लोग कैसे इसको धारण करते हैं हृदय में कहते हैं गर्भ इव सुभृत गर्भिणी भी जैसे गर्भिणी नारी कोई स्त्री तो गर्भ है तो कितना सतर्क रहती है नहीं इतना ऐसे चलन इतना तीव्र नहीं होना चाहिए भोजन ऐसा ही होना चाहिए गर्भित तो भोजन जो कि हानिकारक होगा गर्भस्थ बालक के लिए वो ग्रहण नहीं करता करती है अर्थात बहुत जागृत रह करके अपनी सारी व्यवहार करती है जैसे गर्भ को गर्भिणी बहुत जागृत रहित होकर के धारण करती है इसी प्रकार की योगी लोग इस तत्व को भी अपने हृदय में धारण करते हैं जैसे इसका विस्मरण न हो इस प्रकार की दिवे दिवे इड्डियो अर्थात प्रतिदिन यह जो स्तुत्य है वंद्य है जो प्रणम्य है इसको जागरीबद्ध भीर हविस्मदीर मनुष्य भी ही। जो जागरीबद्ध भी अर्थात जागृत रहते हैं जागृत रहते हैं अर्थात अप्रमोत्त रहते हैं प्रमादग्रस्त नहीं होते हैं योगी लोग वो लोग इसको प्रतिदिन हृदय में इड्डी अर्थात स्तुति करते हैं और हविष्म भी हबीस दान करने वाले हबीदान करने वाले जो ऋत्विग लोग तो ये ऋत्विग और ये योगी दोनों प्रकार के मनुष्यों के द्वारा ये धारण किया जाता है ऋतु के द्वारा ये अग्नि रूपेण और ये योगियों के द्वारा हृदय में ये धारण किया जाता है यही समष्टि तत्व वो समष्टि तत्व कौन है कहते हैं ये वही ब्रह्म है जो नचिकता पूछा था वही हिरण्य वही परमात्मा ही है यतो दे यतच्च देती यतच देती सूर्योअस्तम यछति तंगेवा सर्वे अर्ता अर्पितास्तोनाती कश्चन एतवेत यत उदेति सूर्य वही समष्टि देवता हिण्यगर्भ उससे सूर्य निकल करके आ जाता है अलग हो करके और अस्त गच्छति पुनः जिस सूत्रात्मा यह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ में पुनः यह सूर्य वही अस्त हो जाता है जहाँ से निकलता है वहीं अस्त हो जाता है और सर्वे देवा अर्पिता जिसमें सारे देवता देवता अर्थात आधिभुत आधिदैविक रूपेण अग्नि वरुण वायु ये सब अध्यात्म रूपेण ये सब इंद्रिय ये सारे देवता सारे इंद्रिय जिसमें अर्पिता है ये सब समष्टि में ही व्यष्टि सब अर्पिता है हिरण्यगर्भ में तंग अर्पिता तुम देवा। तुम देवा तुम, तुम तो तम न अच्छा तम न अत्येती कश्चन अच्छा तद उ न अत्येती कश्चन तम देवा तम देवा अच्छा तम तम अर्थात वहाँ सप्तमी उसका परिणाम करने अर्थात तो उसमें सारे देव अर्पित हैं वही हिरण्यगर्भ में और उस समि को कशन न अत्येति उत्पत्ति स्थिति लय तीनों काल में यह समष्टि को कोई भी व्यस्टि अतिक्रमण नहीं कर पाएगा जैसे कहेंगे घटाकाश मठाकाश गुहाकाकाश जितने भी आकाश हो कोई भी महाकाश को अतिक्रम कर जाएगा समष्टि को अतिक्रम नहीं कर पाएगा तद कश्चन न अतीति एतदेतद वो जो समष्टि है वही परमात्मा ही है यदेह तदमूत्र यद मूत्र तदनन्व्य मृत्यु स मृत्यु आपनोति यहा ना नाने पश्यति यद एवं इह यह अर्थात ये सोपाधिक ये जो शरीर में उसमें जो चैतन्य है तद अमूत्र अमूत्र अर्थात वो जो जगत कारण है ईश्वर है तो वो भी वही चैतन्य है वही एक ही संसार धर्म वर्जित वही परमात्मा नित्य विज्ञान रूप ईश्वर तो में भी वही है और जीव भी वही है दोनों एक ही है और यद अमूत्र अर्थात अत्यंत अभेद दिखा रहे हैं तो वही एक ही चैतन्य है सर्वत्र वही विद्यमान है और जो किंतु इस चैतन्य में भेद अनुभव करता है उपाधि को लेकर के जो भेद दृष्टि करता है उसकी स्थिति कहते हैं मृत्यु हो स मृत्यु माप मृत्यु अर्थात अविद्या काम कर्म भेद दृष्टि करेगा तो यह मृत्यु से मृत्यु ये चलता रहेगा अविद्या काम कर्म संसार उसमें भ्रमण करता रहेगा भेद दृष्टि करने वाला का यह निंदा किया गया है जो निंदा किया गया है वो हमारे लिए ग्रहणीय है त्याज्य है तो इसलिए कहा जाता है कि भेद दृष्टि न करे हम ईश्वर से भिन्न है इस प्रकार की नहीं है, है। इसलिए हम लोग प्रतिदिन करते हैं ना माँ अनिरा करो वो ब्रह्म हमारा निराकरण न करे अर्थात हम ब्रह्म में भेद ज्ञान न करे अभेद ज्ञान हमको करना चाहिए कैसा करेंगे आगे बता रहे हैं मनसे वेदवाप्तव्यंग नास्थान किंचन मृत्यु हो स मृत्यु गति ना पश्य मनसा एव इद्तव्यद ब्रह्म एक रस एक मन के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा पूर्व में कहा गया था सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्म या अग्रे बुद्धिया वासना रहित मन शुद्ध मन संस्कृत मन जो कि आचार्य का उपदेश को ग्रहण कर सकता है आगम का तात्पर्य को ग्रहण कर सकता है ऐसे अंतकरण शुद्ध होने से ये प्राप्तव्य प्राप्त प्राप्तव्य प्राप्त कर सकता है कैसे अनुभव करेगा तो हम अश्मी परम ब्रह्म बाकी सब मेरे में अध्यस्थ है तो अध्यस्थ और अधिष्ठान ये दो नहीं हो जाते हैं अधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ एक ही है बाकी कुछ नहीं है न यह नाना किंचन अस्ति। और जो नाना तो का अनुभव करता है कहते हैं मृत्यु सब मृत्यु में गति पुनः वही अविद्या काम कर्म संसार उसी में वो चलता रहेगा ये निंदा किया जाता है तो जब ज्ञान प्राप्त होता है शुद्ध बुद्धि होने से और पुनः वो भेद ज्ञान नहीं होगा जनके ज्ञाने नाशमात्यंतिक गते आत्मनो ब्रह्मनो भेद असंत कह करिष्यति जो हम और ईश्वर जीव और ईश्वर इसमें भेद ये जो भेद करने वाला जो ज्ञान है इस ज्ञान जब अत्यंत रूपेण नाश हो जाएगा भेद ज्ञान भेद ज्ञान का कारण है अज्ञान अज्ञान जब नाश हो जाएगा ऐके ज्ञान होने से जब आत्यंतिक नाश हो जाएगा जब ज्ञान निष्ठ हो जाएगा तो फिर आत्मनो ब्रह्मनो भेदम असंतम आत्मा और ब्रह्म का भेद ये है ही नहीं असंतम कह करती कौन करेगा तो जब अज्ञान जब तक है ये भेद ज्ञान होता है तो जन्म मृत्यु चक्र में चलेगा अच्छा आज यहाँ तक ओम संरुण सन्नो षण्यो भगव्य इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वा प्रत्यक्षं वाय वात्य। प्रत्यक्ष प्रत्यक्षं ब्रह्मा ऋतम सत्यमिशे तद आवि ओ शांति शांति तेजस्वीना ओ शांति चंदो विश्व छंदोभ्यो धन्ता स अमृतस्य मेधयास्मृत